राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे क्रिष्णा, क्रिष्णा, क्रिष्णा, क्रिष्णा, राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे धन्यवाद कृपा करके हाथ जोड़ लीजिए जिन्होंने सबने जूते पहने होंगे जूते उतार दीजिए साइड में रख लीजिए बस अपने कुर्सी के कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ जूते पैरों पेर, में से जूते निकाल लीजिएगा और हाथ जोड़ लीजिए और हमारे साथ नियम हमारे बात दोहराइएगा दोहराइयेगा नमोम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासु हरे कृष्णा तो रोज की तरह फटाफट तैयार हो जाइए चलने के लिए राधा गोविंद देव जी मंदिर आंखें बंद कर लीजिए भौतिक जगत का चक्कर मत करिएगा वहां तो पैदल जाना पड़ेगा अध्यात्म में सिर्फ आंखें बंद करके मनन करिए सीधा कहाँ पहुँच गए हम लोग सब पहुंच गए राधा गोविंद देव जी मंदिर पट खुले हैं राधा गोविंद देव जी दर्शन देने को तैयार हैं कृपा करके दर्शन प्रारंभ करिए चरणों से लीजिए चरणों से ऊपर चलिए और आस्ते आस्ते आस्ते उनके बांसुरी पे आए उनके मुखारविंद के दर्शन किए इसी तरीके से राधा रानी से शुरू हुई अब चरणों से और ऊपर तक आते आते राधा रानी के मुखारविंद पर आ गए फिर जुगल जोड़ी की दिल भर कर दर्शन करिए विशाखा लिता जी के दर्शन करिए व चैतन्य महाप्रभु भी हैं उनके दर्शन करिए और पुरुष वर्ग दंडवत प्रणाम करें साक्षांग साष्टांग दंडवत जिसमें कि मैंने बताया था हाथ की हथेली भी पूरी छूनी चाहिए जमीन को और माताएं अर्ध प्रणाम करें और हम सब मिलकर शिशि राधा गोविंद देव शिशि गौर समस्त वैष्णव भक्त वृंदे प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि हम ये सात दिवसीय जो भगवत गीता का सत्र हो रहा है इसके तीसरे दिन जो सत्संग सुनने आए हैं इससे हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो जो कि है श्री राधा कृष्ण श्री श्री की अन्य शुद्ध प्रेम हमें यह गीता समझ में आए हे भगवान आइए वापस बहुत बहुत धन्यवाद और प्रारंभ करते हैं कल चर्चा करी थी हमने समाप्त करा था कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि वेदों को श्रुति शास्त्र बताया गया है श्रुति श्रुति का मतलब सुनना तो गुरु का होना बड़ा अनिवार्य है तो कल मैंने बताया था भगवान ने चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है एवं परंपरा प्राप्तिम के ये जो ज्ञान था यह परंपरा से आ रहा था परंतु यह परंपरा जो है ये छिन्न भिन्न हो गई जिसके कारण कि मैंने तुम्हें दुबारा ये वही ज्ञान जो मैंने किसको दिया था सूर्य देवस्वान को दिया था वही दोबारा देने आ रहा हूं इससे ये सिद्ध होता है कि कोई ज्ञान नया नहीं है ये ज्ञान पुराना भी नहीं है ये ज्ञान काल से परे है समझे भगवान सनातन उनसे निकली हुई बात भी सनातन तो भगवान कहते हैं कोई नई चीज नहीं देता क्योंकि अगर कोई नई चीज दी होती प्रभु जी तो पीछे जो लोग चले गए उन विचारों का क्या होता सोचिए थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाइए कई बार लोग हम लोग इस चक्कर में रहते हैं नया निकाला इन्होंने कुछ बड़ी नई बात निकाली है अरे नई बात जो होगी वो पुरानी होगी और खत्म होगी हम कहते हैं ये धर्म सनातन था सनातन है और सनातन रहेगा इसी को कहते हैं सनातन धर्म परंतु आपको धर्म की परिभाषा नहीं बता तो आज कोशिश करूंगा अंत में आपको धर्म की परिभाषा बताने के लिए मैंने आपको कल बताया था इसी बात को दोहरा रहा हूं कि भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में यही कहा कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था उससे ये ज्ञान मनु को आया मनुष्य इचवाकू को आया इस तरीके से ये ज्ञान परंपरा के द्वारा चला आ रहा था परंतु यह ज्ञान जो था यह क्या हो गया नष्ट हो गया क्योंकि यह परंपरा टूट गई ज्ञान नष्ट नहीं हुआ परंपरा नष्ट हो गई जिससे कि ज्ञान लगता है कि लुप्त हो गया भगवान कहते हैं बताते क्या बोलते हैं लगता है देखिए ध्यान रखिएगा लुप्त हो गया है और आपकी जानकारी के लिए वेदों के चौरानवे वेद लुप्त हो चुके हैं सिर्फ छह मौजूद हैं शड संदर्भों के अंदर जीव गोस्वा ने पहले संदर्भ में जिसको तत्व संदर्भ कहते हैं उसमें स्पष्ट प्रश्न बताया है और जो कैलकुलेशन चाहिए होगी बता दूंगा कि कितने उपनिषद हैं कितने बचे हैं कितने सामिता हैं कितनी बची हैं कितने आरंक हैं कितने बचे हैं कितने ब्राह्मण हैं कितने बचे हैं है, है, है, है। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ चौरा छे, छे भी नहीं है फाइव ही वेद अब मौजूद हैं बाकी खत्म नहीं हो गए क्या हो गए लुप्त हो गए ध्यान रखिएगा आध्यात्मिक चीजें खत्म नहीं हुआ करती आध्यात्मिक चीजें लुप्त हुआ करती हैं क्योंकि आध्यात्म का दूसरा नाम है जिसपे कि काल का असर नहीं है तो भगवान ने यह बात स्पष्ट करी है कि यह ज्ञान किससे आना चाहिए परंपरा से और अगर परंपरा नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा और वेदों पर विश्वास करना सीखिए जबकि विज्ञान आपस में 200-250 साल पहले लड़ रहा था 300 साल पहले कि भू धरती गोल है कि चपट है हमारे शास्त्र पहले ही कहते थे भूगोल भू क्या है गोल है क्यों लड़ रहे हो भाई वेदों में ऑलरेडी देर है जब ये मॉलिक्यूल एटम की बात कर रहे थे तो अणु और परमाणु की हमारी चर्चा ऑलरेडी है और आपकी जानकारी के लिए एटोमिक टाइम जिसको हो सकता है आप लोगों में से कई लोग जानते भी नहीं हो क्या होता है अणुसमय अणुसमय का मतलब जितना समय सूर्य को एक परमाणु के ऊपर से निकलने का समय लगता है उसको परमाणु समय कहते हैं एटॉमिक टाइम कहते हैं भागवत के तीसरे स्कंद के अंदर कपिल महाराज प्रभुपाद जी ने अपने साइंटिस्ट जो भक्त थे उनको कहा था शिष्यों को कहा था कि इस पे चर्चा करो इसको सामने रखो लोगों के तो एटोमिक टाइम की भी चर्चा हमारे शास्त्र कहते थे गऊ का जो गोबर है वो क्या है स्वच्छ करता है एंटीसेप्टिक है जबकि बाकी मल को हाथ लगाकर आपको नहाना पड़ता है जबकि गोबर के छीटे मारने से आप शुद्ध हो जाते हो तो आज भी विज्ञान मान गया इस बात को कि गोबर अपने आप में तो शुद्ध है ही परंतु गाय का गोबर दूसरों को भी शुद्ध करता है अब मैं बताने जाऊं तो आपको इतने सारे इंस्टांस बता दूंगा कि जहां की मैंने कल बता चुका हूं आपको के भागवत भक्ति का ग्रंथ होते हुए भी उसके अंदर मां के गर्भ में कैसे बच्चा बढ़ता है वो बताया गया है जिसके कारण कि आज साइंस मेडिकल साइंस भी अचंबित है तो इसलिए वेदों में सब कुछ है प्रभु जी परंतु हमारे पे कृपा करिए भगवान ने कि चौरानवे प्रतिशत को लुप्त कर दिया क्योंकि छ में हमारी हालत खराब है छह प्रतिशत में हमारी हालत खराब है।, है अगर सौ मालूम होता तो पता नहीं हमने क्या कर दिया होता और ध्यान रखिएगा जो चौराणवे गए हैं उसमें जो शक्तियों की बातें आपने सुनी है ना जो आप पुराणों में सुनते हैं महाभारत में सुनते हैं भागवत में सुनते हैं इन सब शक्तियों को कैसे अर्जित किया जाता है ये सब उसमें था परंतु भगवान ने जानबूढ़ के लुप्त कर दिया क्योंकि बदमाशों के हाथ में शक्ति चली गई तो, तो बेड़ा गर्ग कर देंगे और ये हमने देखा है असुरों के हाथ में जब जब शक्ति गई है उन्होंने तहस नहस ही करी है ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी तहसनेस बाद में बात करूंगा आपसे अगले तीन दिन के अंदर चर्चा करूंगा कि सबसे बड़ा तहसनेस है जब आप विष्णु को परम भगवान मानना बंद कर देते हो जब कृष्ण को परम भगवान मानना बंद कर देते हो तभी तहसनेस प्रारंभ होती है आपके लिए कीड़ा छोड़ देता हूं घुमाइएगा सारे असुर एक ही के दुश्मन होते थे विष्णु के ध्यान रखिएगा और किसी के दुश्मन नहीं होते थे एक ही दुश्मन था उनका कौन विष्णु जितने टॉप के छोटे मोटे असुर की बात नहीं कर रहा कौन की बात कर रहा हूं टॉप के तो उसका मतलब टॉप का असुर टॉप को ढूंढता है क्योंकि उसको उसको चैलेंज कौन करता है उसको चैलेंज भी टॉप ही करता है अभी का विषय नहीं है कल का विषय है भगवान पर चर्चा करूंगा आपके सामने शास्त्रों के आधार पर सिद्ध करूंगा परंतु इतनी बात ध्यान रख लीजिए वेद के ऊपर पूरा विश्वास करिएगा और दूसरा बोल दिया मैंने आपको कि श्रुति शास्त्र है गुरु का होना अनिवार्य है अब चलते हैं हमने बताया था आपको हर गुरु पहले शिष्य है जो गुरु शिष्य नहीं रहा वो गुरु नहीं है उसे गुरु पदवी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है हर गुरु को पहले शिष्य होना चाहिए और जब ये शिष्य पहले शिष्य फिर गुरु ऐसी पूछना चाहिए आपके गुरु, आपके, गुरु आपके गुरु कौन आपके गुरु कौन आपके गुरु कौन आपके गुरु कौन आपके गुरु कौन जब वहां पहुंच जाए जो कि किसी का शिष्य नहीं है वह कृष्ण भगवान है जो किसी के शिष्य नहीं है वो कृष्ण भगवान है इसलिए वो आदि गुरु हैं परंतु हम लोग सब शिष्य पहले जितने गुरु में परंपरा में है सब पहले क्या है शिष्य बाद में गुरु तो इसी को परंपरा कहते हैं इसको संप्रदाय कहते हैं मैं आपको किस लिए बता रहा हूं ये हमने ये तो सिद्ध कर दिया था कि गुरु होना जरूरी है परंतु आप प्रश्न खुला उठ रहा था जाने कैसे कि यह गुरु सही है या गलत आपने बड़ा अच्छा बात कही थी कि जहां शिक्षा सही हो रही हो हम स्कूल में बच्चे को वहीं भेजेंगे नहीं मैंने कहा आपने पहले क्या चीज देखते हो कि मान्यता प्राप्त है कि नहीं है वो स्कूल मान्यता प्राप्त फिर आप देखते हो इस स्कूलों के अंदर जो ये दस मान्यता प्राप्त हैं इसमें मेरा बच्चा ज्ञान सबसे अच्छी तरह कहां से हासिल कर सकता है आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा शास्त्रों पर कहा गया है ठ कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैषव गुरु ना सयात वैष्णव स्व गुरु बड़ा सरल संस्कृत शट कर्म छे कर्म में निपुण है विप्र विप्र मतलब ब्राह्मण वो छो कर्मों, कर्मों में निपुण है छह कर्म क्या है ब्राह्मण के दान लेना दान देना मैं पहले दान क्यों बोला क्योंकि ब्राह्मण सोचता लेना लेना नहीं दान लेना और दान देना मैं बता चुका हूं आपको कल प्रभुपाद जी ने कहा था एक ब्राह्मण को सुबह लाख रुपए मिलेगा शाम को सब कुछ दान करके वो जीरो हो जाएगा संग्रह करने की आदत ब्राह्मण में नहीं होनी चाहिए अगर संग्रह करने की आदत ब्राह्मण में है तो बेटे बा भी उसको अपने अपनी कुछ अपने ऊपर देखना चाहिए कि मैं क्या गड़बड़ है संग्रह करने की आदत क्षत्रिय वैश्य और शुद्र में होती है ब्राह्मण में नहीं होती ब्राह्मण पूरी तरह किस पे आधारित है भगवान पर सुबह आया शाम को साफ तो शट कर्म दान लेना दान देना यज्ञ करना और यज्ञ कराना ये नहीं कराता ही रहे खुद तो कभी करे ही ना हाँ और कलयुग में है संकीर्तन यज्ञ कौन सा यज्ञ संकीर्तन हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे संकीर्तन यज्ञ ये मैंने कह रहा भागवत कहती है के अंदर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कलेर दोष निधे राजन है ये को महान गुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्ति संघ परिचित हे अर्जुन सॉरी हे परीक्षित ये जो कलयुग है ये क्या है निधे निधे क्या होता है प्रभु जी निधि कंपनी बड़ी कंपनी है ना प्रभु जी निधि मुक्ति संघ परमुक्ति मिलेगी परमधाम की प्राप्ति होगी अब परम धाम क्या चक्कर है यह कल नहीं परसों का विषय हां परमधाम भी क्या है ये परमधाम धाम करते रहते हो प्रभु जी कुछ बताओ तो तो हमने चर्चा कर दी थी ना शुरू आपसे कल क्या बताया था आपको कि यहां से हजारों लाखों गुना ज्यादा सुंदर है स्वर्ग उससे ज्यादा लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से अनंत गुना ज्यादा सुंदर है वैकुंठ और वैकुंठ से भी अनंत गुना ज्यादा सुंदर है गोलक वृंदावन शास्त्रों कथन है मैं नहीं बना रहा प्रभु जी ये ध्यान रखिएगा तो अब आगे चलते हैं षठ कर्म निपुण विप्रो तो छे कर्म है। उसने क्या किया यज्ञ करना यज्ञ कराना पढ़ना और पढ़ाना पढ़ना और पढ़ाना प्रभु जी मैं अपने बार बता रहा हूं मैं बचपन में बड़ा पढ़ाई को हेट करता था प्रभु जी यार क्या बेकार चीज और आ, आ, आ, हकीकत में अध्यात्म में आया इसीलिए था कि दोबारा जन्म लेना पड़े पढ़ने के लिए बड़ी बेकार चीज है परंतु क्या बता था जीवन भर पढ़ना पड़ेगा जीवन भर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रभुपा जी कहते थे दो घंटे बोलना है तो कम से कम छे घंटे पढ़ो दो घंटे बोलना है तो कितने घंटे पढ़ो छे घंटे जब दो घंटे दे पाओगे अपना दिमाग मत लगा देना जहाँ अपना दिमाग लगाया वहीं माया काम कर रही है ध्यान रखिएगा ने हमें एक, एक ही आज्ञा दी है पोस्टमैन बनो क्या बनो पोस्टमैन का, का काम क्या होता है यथारूप कैसे दो जैसा सुना वैसे दो अपना दिमाग मत मेरे ख्याल से मेरा ख्याल व्याल चलता यहाँ पढ़ो और पढ़ाओ तीन छह चीजों में निपुण हो विप्र मंत्र तंत्र विशारद मंत्र और तंत्र में क्या हो विशारद समझ जाओ प्रभु जी विशारद का मतलब क्या होता है अवैषण शब्द का मतलब जो वैष्णव नहीं है गुरु वो गुरु नहीं है वैष्णव स्व पचो गुरु और अगर किसी व्यक्ति ने जैसे कि 20 साल की उम्र तक उसने स्वर भी खाया हो परंतु अगर वो वैष्णव बन गया तो वो गुरु बनने योग्य है फिर उसमें अब देखना कि किस जन्म कहा जन्म लिया है फिर यह देखना कि कर क्या रहा है यह ध्यान रखिएगा प्रभु जी बड़ा सफा रूप में बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं कई बार लोग कहते हैं हमारा धर्म तो खिचड़ी धर्म है सब कुछ चलता है इसमें सॉरी मैंने तो आज तक कई गीता में कहीं भागवत में ये नहीं सब पढ़ा कि सब कुछ चलता है भगवान तो साफ कहते हैं, नहीं चलता है माम एकम शरणम रजा का है माम एकम शरणम रजा इधर उधर मुनी मार इधर उधर मुंह मारने की बात नहीं करी गई अब वैष्णव वो क्यों कह रहे हैं थोड़ा दर मेरे साथ तीन दिन और रहोगे ना प्रभु जी मैं आपको सिद्ध कर दूंगा जब मैं योग की चर्चा करूंगा आपके साथ भगवदगीता को उठा के तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि भगवान ने स्वयं बोला है कि वैष्णव का मतलब जो कृष्ण भगवान को श्रेष्ठ मानता है जब मैंने कृष्ण भगवान कहा है तो मैंने बार बार आपसे कहा है कि रामचंद्र जी विष्णु समस्त अवतार को आपको मान के चलना पड़ेगा परंतु कृष्ण अवतारी हैं बाकी सब अवतार हैं ये अभी समझ नहीं आएगा भी आप घबरा जाओगे बोलोगे विष्णु के अवतार हैं कृष्ण जब मैं कूंगा कि तीन विष्णु है गर्भोदक्षाई शीरो दक्षाई और कर्णोदक्षा तो आप हिलने लग जाओगे मैं भी हिला था तो इसीलिए कौन किसका अवतार है यह भी बताऊंगा कल आज हो सकता है शुरू हो जाए वो प्रसंग परंतु बताऊंगा इसके बारे में डिटेल बताऊंगा क्योंकि ये चीज जानना बहुत अनिवार्य है ये जानना बहुत अनिवार्य है तो इसी तरीके से शास्त्र ये भी कहते हैं के संप्रदाय विहीना मंत्रास निष्फला जो संप्रदाय से विहीन है उसका मंत्र जो है वो निष्फल है मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं चार संप्रदायों को माना गया है पारंपरिक और इनके बताया गया शास्त्रों के अंदर चार गुरु आएंगे चारों दक्षिण भारत में पैदा होंगे इनके नाम होंगे निम्बारकाचार्य राम मनुजाचार्य और माधवाचार्य और इनकी चार संप्रदाय जो होंगी चारों से आई होंगी श्री कुमार रुद्र और ब्रह्म ब्रह्मा से आए माधवाचार्य रामनुजाचार्य से आए जो आए हैं वो श्रीजी से आए हैं और रुद्र से आए विष्णु स्वामी और कुमार चार सच कुमार हैं सुना होगा भागव सुनते हो ना भात जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के चार कुमार इनसे इनके संप्रदाय को चलाने वाले आए कौन निम्बार का यह चार को संप्रदाय पारंपरिक माना गया है इस कलयुग के लिए प्रश्न उठता है आदिशंकराचार्य जी हम आदि शंकराचार्य जी को गुरु मानते हैं परंतु आदि शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं उनको नहीं मानते क्योंकि वो अपने आदिशंकराचार्य जी को नहीं मानते आदिशंकराचार्य जी ने क्या कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम ए मूड मते ए कम बुद्धि वाले क्या कर सिर्फ किसको भज गोविंद को आप कहोगे हम तो बड़े अकलमंद हैं इसलिए हम गोविंद को नहीं बचेंगे जो भौतिक जगत में सम्मूर्ख हैं जो भौतिक जगत में सब मूर्ख है क्योंकि क्यों पड़ा हुआ है इसको तो भगवान कहते हैं। जो दुखों के घर में पड़ा हुआ है, है, है? पालन नहीं करते कर, जो कहा उन्हें नहीं, नहीं मानते हम मानते हैं आदि शंकराचार्य जी को हम कर रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम अपने को मूड मान रहे हैं हम मान रहे हैं मूर्ख है तो इसीलिए वहां वो अटक गई वहां परंपरा अटक गई कहां जाकर आदिशंकराचार्य जी पे क्योंकि उनके नीचे के जो आ गए लोग उन्होंने आदिशंकराचार्य जी को नहीं माना तो इसलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी परंतु ये चार के अंदर भी आज भी हां कई शाखाएं हैं जो कि सूख गई हैं इन चारों में भी जो स्पष्ट रूप में जो बात करनी चाहिए जो सत्य को स्पष्ट रूप में बोलना चाहिए लोग कहते सत्य को ना प्रभु जी क्या करना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए कि दूसरे को बुला लगे ये बताऊं क्या आपको ये वेदों के उस जगह लिखा गया है वेद भी ध्यान रखिएगा लेवल अलग अलग हैं ये मैं आपसे चर्चा करके बताऊंगा मैं आपको तो उसमें क्या बताया गया है कि प्रभु जी जो कर्म कांड का हिस्सा है उसमें ऐसा कहा गया है अर्थशास्त्र जो है उसमें ऐसा कहा गया है परंतु धर्मशास्त्र में कहा गया है सत्य को हर दृष्टि में हर समय बोलना चाहिए तो यह वाक्य जो है पिछले वाक्य को काट देता है आज डॉक्टर व्यक्ति को हो गया है कैंसर और उसको बोले नहीं नहीं तो ये थोड़ा सा बुखार हो रहा है बहुत अच्छी बात है ना प्रभु जी जबकि उसको परहेज करना चाहिए कई चीजों से वो क्या करेगा परहेज करेगा प्रभु जी नहीं करेगा उसका मतलब उसकी बीमारी बढ़ेगी कम होगी इसलिए सत्य बताना चाहिए हां मैं कोई आपके साथ अर्थशास्त्र की चर्चा नहीं कर रहा ना तो मैं कर्म कांड की चर्चा कर रहा हूं ना ज्ञान कांड की चर्चा कर रहा हूं मैं उपासना कांड की चर्चा कर रहा हूं जो कि सबसे श्रेष्ठ है और उपास उपासना कांड में भी ध्यान रखिएगा अलग अलग स्तर हैं तो इसीलिए मैं आपके सामने स्पष्ट रूप में रख रहा हूं कि जो सही है जो गलत है परंतु ध्यान रखिएगा आप किसी के बारे में पर्सनली मत पूछिएगा इनके बारे में क्या कहना है आपको नहीं हमारा काम है आपको ज्ञान देना अपनी बुद्धि इस्तेमाल करिए अब कि ये सही है कि गलत है और कल मैं बता चुका हूं आपको जो गुरु अपने को भगवान कहे पुराण उठाइए सारे असुरों ने अपने को भगवान ही कहा है जो अपने को भगवान कहे एकदम सावधान हो जाइए एकदम क्योंकि भगवान बना नहीं जाता भगवान थे भगवान हैं और भगवान रहेंगे भगवान बनने वाली चीज नहीं है कोई पोस्ट नहीं है कोई अहदा नहीं है जिसके लिए कि आप क्वालिफाइड हो सकते हो जिसके लिए कि आप अपना गुण हासिल कर लो भगवान बन जाओ हां देवी देवता बन सकते हो देवी देवता बन सकते हो ध्यान रखिएगा इंद्र बन सकते हो ब्रह्मा तक बन सकते हो परंतु विष्णु और शिव नहीं बन सकते ये भी स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा चलिए एक चीज और बता देता हूं आपको शास्त्रों में कहा गया है कि हरि का नाम वैष्णव को छोड़कर किसी और के मुख से सुनना भी नहीं चाहिए और उदाहरण क्या दिया गया पता है आपको जैसे सर्प दूध को छू देता है तो दूध क्या हो जाता है जहरीला हो जाता है ऐसे ही हरिनाम को अगर अभक्त छू देता है तो वो भी क्या हो जाता है विशेला हो जाता है आपको हमने तो सुना है कि नाम जो जो भी नाम ले नहीं जी मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे हमारे वैज्ञानव सिद्धांत के अंदर जो माधवाचार्य थे रामाचार्य थे इनकी जबरदस्त द्वंद्व हुई है शास्त्रार्थ हुए हैं किसके आदि शंकराचार्य के चेलों के साथ जिन्होंने भगवान को बोला कि सिर्फ वो निराकार हैं वो वो भी वो भी भगवान का कृष्ण का नाम लेते हैं वो भी पंच उपासना करते हैं परंतु उनका उपासना किसलिए है कि कल मैं भी विष्णु बनूंगा जब ये क्या कहते हैं एक दूसरे को एक दूसरे को जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं नारायण नमो कि तू भी नारायण और मैं भी नारायण सॉरी नारायण का मतलब होता है जो नरों का आयन दो दो मतलब है एक नरा नरा का मतलब जो कि जो समुद्र है उसमें जो आयन शयन कर रहे हैं तो गर्भदक्षाई विष्णु क्या कर रहे हैं शयन कर रहे हैं उसके उनके नाभि से कौन निकला हुआ है कमल और दूसरा नारायण का मतलब जो नरों के को शरणागत देने वाले हैं शेल्टर हिंदी में क्या कहते हैं आश्रय देने वाले हैं अरे नारायण हम हम अपने को आश्रय नहीं दे सकते दूसरे को क्या देंगे तो कहां से नारायण बन रहे हैं थोड़ा बुद्धि लगाइए प्रभु जी दरिद्र नारायण अरे कमाल हो गया कहां से निकाल दिया शब्द ये दरिद्र भी होता है नारायण लक्ष्मी नारायण होता है दरिद्र नारायण का शब्द होता है मूर्ख बनाते हैं लोगों का नारायण जो दूसरों को आश्रय दे रहा है वो दरिद्र है अरे वाह कमाल हो गया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मूर्ख अकलमंद कैसा शब्द है प्रभु जी है मूर्ख और दरिद्र नारायण कहां का दरिद्र है? लक्ष्मी नारायण है वो दरिद्र नारायण नहीं है क्यों गलत बात करते हैं क्यों लोगों को खुश करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं वैसी डेमोक्रेसी बेवकूफी की चीज है किसी को जानना कि क्या सही है क्या गलत है प्रभु जी जीवन निकल जाता है चॉइस करना सबसे मुश्किल चीज है ध्यान रखिएगा जबरदस्त ज्ञान चाहिए जबरदस्त विवेक चाहिए तब देख सकते हो क्या सही है और क्या गलत है बता दें चौरानवे प्रतिशत वेद जो है वो क्या हो गए हैं लुप्त हो गए हैं कितने प्रतिशत, प्रतिशत चौरानवे प्रतिशत वेद उपलब्ध है परंतु छह अगर किसी वस्तु को आपको दिखाया जाए पता छे प्रतिशत अगर किसी वस्तु का आपको दिखाया जाए आप उस वस्तु को पहचान नहीं सकोगे नहीं पहचान सकोगे क्योंकि सिक्स परसेंट अगर आप इस चीज का देख रहे हो तो आपको पूरी पिक्चर नजर नहीं आएगी आप गलत निष्कर्ष पर पहुंचोगे परंतु भगवान जानते थे और हमारी एक आदत और जानते थे कलयुग के जीव क्या चाहते हैं एक रात पढ़ू अगले दिन फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हो जाऊं एक रात में रही समझ जाऊं तो भगवान ने कहा यह मानेगा नहीं बदमाश इसको भी कुंजी देता हूं मैं शॉर्टकट तो क्या दिया प्रभु जी गीता, कितने श्लोक सात सौ सिर्फ सात सो सिर्फ सात सौ श्लोक मैंने शुरू में दो जयकार लगवाई थी समस्त वेदों के सार श्रीमद् श्रीमद गीता की जय ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय अब मैं दोनों की चर्चा करूंगा आपके सामने थोड़ी सी दो मिनट की तो भगवदगीता को पहले भगवदगीता कर रहे हैं भगवतीता को क्या बताया गया है आदि शंकराचार्य जी ने क्या बताया कि अगर वेद गाय हैं, तो गीता दूध है और बछड़ा अर्जुन है और ग्वाला कृष्ण है सुन रहे हैं आप? आपको गाय से मतलब क्या है गाय माता से दूध वो दूध दे रही हैं? यही प्रभुपा जी वेस्ट में कहते थे पाश्चात देशों में तुम क्यों मार के खून पीते हो दूध के रूप में खून दे तो रही है अपना अरे माँ तो दे रही है किसके रूप में दे रही है दूध के रूप में दे रही है डायरेक्ट खून क्यों पीते हो दूध के रूप में तुम्हें खून का इतना शौक है ना तो दूध के रूप में लो ना दे तो रही है वो तो यह गाय वेद मानी जाए तो दूध जो है वो क्या है गीता है भगवत गीता और अर्जुन बछड़ा और कृष्ण भगवान गुआले और ध्यान रखना इसमें सोलह प्रश्न किए गए भगवत गीता के अंदर कितने प्रश्न प्रभु जी सोलह प्रश्न और यह हमने अपने गुरुकुल में ट्राई किया हुआ है जो बच्चों को संस्कृत सिखा दी गई थी उनके साथ उनकी ये संवाद कराई गई जिसमें संजय का संवाद हटा दिया गया था धृतराष्ट्र राशि का एक श्लोक है 41 श्लोक संजय के हैं चौरासी अर्जुन के हैं बाकी कृष्ण भगवान बोले हैं जो कृष्ण भगवान और अर्जुन के श्लोकों का जब आपस में संवाद कराया गया चालीस मिनट में पूरा संवाद हो गया था कितने मिनट में चालीस मिनट में तो प्रश्न उठता है उन लोगों ने संस्कृत सीखी थी उनकी डेली की भाषा नहीं थी और जबकि अर्जुन और कृष्ण भगवान की डेली की भाषा थी तो ये अनुमान लगाया था 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी भगवदगीता बोली गई थी और उसमें 16 प्रश्न भी कर दिए अरे हम तो एक प्रश्न नहीं कर सकते और ये प्रश्न करना बताऊँ क्या बताते हैं जो बछड़ा क्या कर रहा है माँ के थन में जो मुंह मार रहा है ये सोलह प्रश्न है ये सोलह बार मारा और भगवान ने सोलह बार उसका उत्तर दिया उसको भी पिलाया और हमें भी पिला रहे हैं अभी तक हमें अभी अभी तक पिला रहे हैं अब भागवत के साथ यही कंपेयर कर देता हूं भागवत को क्या बताया गया है? अगर सारे वेद पेड़ के समान हैं, तो पेड़ का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं इसमें ज्यादा डिटेल भागवत की कथा नहीं है और भागवत में कभी कथा करता, करता भी नहीं ऐसा मैं ज्यादातर गीता ही करता हूं भागवत आपको सुनने हम रोज करते हैं साढ़े से एक एक श्लोक कई बार बीस बीस दिन चलता है पच्चीस पच्चीस दिन चलता है आराम से चर्चा करते हैं भागवत की परंतु पहले गीता समझनी पड़ेगी उसी और भागवत सिखाएंगे क्योंकि भागवत फल है बच्चे को फल खिला दोगे मर जाएगा तो पहले क्या खिलाना पर खिलाफ दूध पिलाओ और फिर फल खिलाओ देखो क्या हिष्टपुष्ट होगा पहले फल खिला दो गड़बड़ हो जाएगी यंगस्टर्स में यही प्रॉब्लम हुई प्रभु जी सीधा दसवें स्क पहुंच जाते हैं दसवें स्क पहुंचने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है फिर कृष्ण जी की लीलाएं शुरू उसमें डाउट शुरू उसमें क्या शुरू डाउट शुरू जहां संशय लीला में आया अब सुन लीजिए आप ध्यानपूर्वक मैं लीला को कैसे डिस्क्राइब करता हूं जब पिक्चर हॉल में आप दे पिक्चर देखने जाते हैं अगर आदमी आपके साथ में एक बैठ जाता है और पिक्चर शुरू होती है और हीरो चार को मारता है और साथ वाला कहता है ऐसा थोड़ी होता है और क्या कर रहे हैं और बार बार जब हीरो कुछ ऐसे काम करता है और वह व्यक्ति कहता है ऐसा थोड़ा होता है तो आप क्या करोगे उसको निकाल के पिक्चर हॉल से बाहर फेंक दोगे क्योंकि पिक्चर हॉल के अंदर दिमाग लेके नहीं जाया जाता दिल लेके जाया जाता है क्या लेके जाया जाता है दिल पैसा कमाने के लिए टिकट लेने के लिए दिमाग लगाया जाता है एक बार पैसा कमा लिया दिमाग लगा कर वहां दिल मत लगाना होगा फेल हो जाओगे दिल लगाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा वहां uh? दिमाग पैसे कमाए टिकट खरीदा अंदर आ गए ये अंदर है लीला लीला का दूसरा मतलब होता है ड्रामा लीला का मतलब क्या होता है प्रभु जी खेल ड्रामा ड्रामा में दिमाग नहीं लगाया जाता ड्रामा को तो एंजॉय किया जाता है दिल से देखा जाता है तो इसलिए कृपा कर लीलाओं के ऊपर प्रश्न मत करा करिए वो भगवान की इच्छा है जो करना चाहेंगे वो करेंगे वहां ये मत देखिए ऐसा किया उनका मूड था किया हाँ मुझसे कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान दौड़ियावतार लेते हैं अच्छा तेरे से पूछ के लेंगे ऐसा थोड़ी कर सकते हैं अच्छा भाई तेरे पास आएंगे जी ऐसा कर लू क्या अरे उनके जो दिल में आएगा वो करेंगे लक्ष्मण को दो बार मूर्छित हुआ था पता है ना आपको दूसरी बार क्या कहा था रामचंद्र जी ने अरे यार छोड़ यार दूसरी मत उठ जा पहली बार तो मुरछित हो गए एक्टिंग करी हनुमान जी चले गए लेने के लिए और दूसरी बार जो मुरछित हुआ नहीं ना दे इंद्रजीत फेल हाँ ये लीला होती है कभी सोचा है कभी सुना है हाँ हाँ ये आता है चर्चा कि दोबारा भी मारा था उसने पाश और लक्ष्मण जी गिर गए तो रामचंद्र तो बहुत एक्टिंग होगी गई चलो उठ तो प्रभु जी लीलाओं के अंदर दिमाग मत लगाना जब जबी भगवत गीता है मैं आपको टिकट पैसा खरीदवा रहा हूं भागवत में घुसने के लिए गीता क्या है प्रभु जी टिकट प्रभुपाद जी में बार बार कहते थे गीता री स्टडी भागवत हायर स्टडी भागवत इस हायर स्टडी जहां गीता खत्म होती है वहां भागवत शुरू होती है सर्वधर्मान परितज्ञा पे खत्म होती है और वहां धर्म क्या है सवि पुमसाम परोधर्मा य तो भक्ति से भागवत परम सत्यम धीम सत्यम परम धीम ही वहां परम सत्य की चर्चा हो रही है गीता में हो रही है परंतु जो रसास्वादन है वो कहा है भागवत में भागवत वो ग्रंथ है प्रभु जी परंतु उसमें प्रवेश करने के लिए आपको गीता के थ्रू जाना पड़ेगा इसीलिए गीता का दूसरा नाम क्या है गीतो उपनिषद क्या नाम है गीतो उपनिषद क्योंकि उपनिषदों का सार है और वेदों का सारा दर्शन का सार उपनिषदों में है और ध्यान रखिएगा प्रश्न उठता है कि प्रभु जी शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि कलयुग के अंदर जब भगवान कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए द्वापर के अंत में तो क्या हुआ कलियुग के प्रारंभ में तो सारा धर्म सारे मंत्रों का फल सारे व्रतों का फल सब कुछ साथ चला गया तो फिर क्या बचा तो दो चीजें बची एक गीता जी बची दूसरी भागवत बची गीता जी क्यों व्यास देव जी ने देखा अपनी त्रिकालदर्शी है कि इन जीवों को कहानियां सुनानी पड़ेंगी, तो अब समझ आप समझ लीजिए आप पुराणों और वेद दोनों को वेद मानते हैं पुराण वेद रामायण महाभारत ये सब वेद हैं ये ध्यान रखिएगा ये गलती मत कर बैठिएगा क्योंकि पुराण का मतलब एक होता है पूर्ण जो वेदों को पूर्ण करे वो पुराण जो वेदों को पूर्ण करे वो पुराण अब जो थोड़ा सा कानून जानते हैं उनके तो लिए बता दूं, वेद जो है वो कानून की किताबें और जो पुराण है वो कानून के जर्नल लॉ जर्नल कहते हैं होती है लॉ बुक और एक होती है लॉ जर्नल लॉ बुक में क्या बताया जाता है कानून क्या है और लॉ जर्नल में क्या बताता है जिसने पालन किया और नहीं किया उसको क्या फल मिला तो यह इस तरीके से एक दूसरे की पूरक है तो व्या, वेद व्यास जी ने क्या कहा कलऊ शूद्र संभव के कल में सारे शूद्र पैदा होंगे आ, क्या पैदा होंगे सारे शूद्र पैदा होंगे तो इन शूद्रो के लिए भी तो कुछ करा जाए तो महाभारत की रचना करी और हम लोग हिंदुस्तान में क्या सुनते हैं कि महाभारत घर में रखो तो लड़ झगड़ा होता है ना प्रभु जी मेरे पास आया कई बार आते हैं व्यक्ति प्रभु जी वो महाभारत घर में रखने से तो झगड़ा होता है मैंने बिल्कुल सही जब पढ़ोगे नहीं तो झगड़ा होगा जब पढ़ोगे नहीं तो झगड़ा होगा और पढ़ोगे तो झगड़े से छूट जाओगे और उस महाभारत वो महाभारत जो ग्रंथ है उसकी रचना इसलिए हुई वो एक अंगूठी के समान है कि एक नग लगाया नग होगा उसमें जिस नग के लिए वो पूरी महाभारत बनाई गई और वो थी गीता अंगूठी किस लिए होती है प्रभु जी नग अंगूठी के लिए होता है या अंगूठी नग के लिए होती है अंगूठी नग के लिए होती है तो भगवद गीता की चर्चा इसलिए हम जीवों के लिए यह भगवदगीता है इसके लिए प्रभु जी हम जीतो जीवे और इसी तरीके से शास्त्र बताते हैं प्रस्थान त्राय प्रस्थान त्राये का मतलब तीन राजपथ भगवत प्राप्ति के लिए पहला कहा गया क्या उपनिषद उपनिषद उपनिषदों को समझने के लिए प्रभु जी बड़ी तपस्या घोर तपस्या गुरु के शरण में बैठना और क्या करना प्रभु जी घर में नहीं रह सकते तपोवन आज कौन तपोवन जाएगा दूसरा वेदांत सूत्र वेदांत सूत्र सूत्र का मतलब है कि हजारों चीजों को तीन चार शब्दों के अंदर बखान कर दिया इसको समझने के लिए पंडित होना जरूरी है क्या होना प्रभु जी बड़ा जबरदस्त ज्ञानी और तीसरा त्राय है रस्ता भगवत गीता इसको कोई भी ले सकता है कोई भी समझ सकता है इसीलिए कलयुग के जीवों के लिए प्रस्थान तय में मतलब राजपथों में तीसरा पथ जो है भागवत गीता का वो ही सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि हम ले सकते हैं प्रभु जी श्रेष्ठ क्या होगा बताओ श्रेष्ठ का मतलब समझिए जो हम अपना सकें वो श्रेष्ठ जो नहीं अपना सकें वो श्रेष्ठ है ही नहीं तो इसमें पुराणों की भी चर्चा आती है भगवद्गीता पुराण और सब पुराणों में श्रेष्ठ भागवत पुराण इसकी भी चर्चा करेंगे अब तीन गुणों भी चर्चा करूंगा उसमें और आएगा भागवत के बारे में चर्चा करूंगा उसमें और क्लियर होगा आपको भागवत गीता के बारे में चर्चा करूंगा हब हाँ प्रश्न उठता है कि भागवत गीता क्यों तो भगवान गीता में कहते हैं ज्ञातव माम शांतिम रचती पांचवां अध्याय उनतीसवां श्लोक ज्ञातव बड़ी सरल संस्कृत है ज्ञातव माम शांति में रचती जो जान जाता है उसको मैं शांति रच देता हूं आप कहोगे हम तो सुख के चक्कर में आनंद के चक्कर में आए थे आप तो शांति में लटका रहे हो नहीं जी ध्यान रखिएगा भगवान जो भी चीज बोलते हैं अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी से प्यास बुझेगी परंतु पानी से इंपॉर्टेंट क्या है जगह है जहां पानी मिलेगा हम लोग सुख चाहते हैं परंतु जानते नहीं कि आनंद की तो सीढ़ियां हैं पहली सीढ़ी है संतोष जैसे ही संतोष मिलेगा अगली सीढ़ी मिल जाएगी शांति और जैसे ही शांति मिल जाएगी अगली सीढ़ी है आनंद समझे आप जब धन से आप क्या लेना चाहते हो आनंद तो धन तो प्रभु जी संतोष को कहा गया है और किसी चीज को तो धन कहा ही नहीं गया हम तो बचपन में ये सुनते थे संतोष धन है ना प्रभु जी धन किसको बोला गया है? आप जिस पैसे को समझ रहे हो गाड़ी मो, मोटर बंगला यश इसको तो धन नहीं कहा गया जी शास्त्रों में शास्त्रों में तो संतोष को धन कहा गया है तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि संतोष के बाद क्या मिलेगा शांति जब गीता में कहते हैं अशांत से कुठा सुखम जिसको शांति नहीं है उसको कहा सुख मिलेगा तो इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञात माम शांति मृत्यती जो इसको जान जाएगा उसको मैं क्या दे दूंगा शांति दे दूंगा आगे देखती है क्या कहते हैं कि गीता से ज्ञान मिलेगा ज्ञान से मैंने क्या बताया था कुछ सत्संग के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए पहली चीज है शंकाओं का समाधान दूसरी श्रद्धा परपक होनी चाहिए तीसरी जीवन में बदलाव आना चाहिए अगर ये तीन चीजें नहीं होती तो सत्संग नहीं करके गए भगवान अटेंडेंस नहीं लगाते मिलने आया था मिलकर चला गया तो आप प्रभु जी देखिए गीता क्या कहती है मैं आपको डायरेक्टली ट्रांसलेशन में लास्ट टाइम भी कहा था प्रभुपा जी का अगर डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन जहां जहाँ होगा मैं आपको जथारूप ऐसी सुनाने की कोशिश करूंगा तो क्या कहते हैं किंतु जो अज्ञानी किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे ईश्वर भावना मृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है और आज लोग शास्त्रों में दबा के संधा कर संशय करते हैं दबा क्योंकि वो उसको पढ़ते नहीं है यहाँ ये नहीं कहा कि मंदिर जाने वाले को प्रभु जी नहीं देखिए फिर मैं आपको फिर लौटा रहा हूँ वहीं क्योंकि हिंदुस्तान में दना दन मेरे पास एक बार आए प्रभु जी घबराना मत एक व्यक्ति आया बोलता प्रभु जी दिल्ली की बात है बोला बड़े बड़े सेठिया थे प्रभु जी बोले मेरे तीन मंदिर बनाए मैंने बड़ा जल्दी नरक जाएगा तू मंदिर बनाए नर के मैंने कहा बना तो दिया बेटा ध्यान कौन रखेगा बना तो दिया अब ध्यान कौन रखेगा पहले प्रभु जी जब मंदिर दिया जाता था आज तो ट्रस्टी बनकर बैठ जाते हैं ट्रस्टी नहीं बनते वो झूठ बोलते हैं ट्रस्टी हैं, मालिक बनके बैठ जाते हैं ब्राह्मणों को ऐसा इस्तेमाल करते हैं जैसे उनके नौकरों जूते पड़ेंगे ध्यान रखना ट्रस्टी का मतलब ट्रस्टी होता है गौ ब्राह्मण हिताय कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं गऊ और ब्राह्मणों का क्या हूं हित करने वाला हूं आपने भगवान बुला तो लिया क्या बोला प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया प्राइम और प्राइम मिनिस्टर आ भी गया वो घर आने के बाद क्या कर रहे हो प्रभु जी इधर उधर डोल रहे हो उसको पानी का तक का गिलास नहीं दे रहे क्या होने वाला है वो कुछ नहीं करेगा प्रभु जी उसके जो प्रोटोकॉल के लोग है ना वो कुछ नहीं करेगा उसके जो प्रोटोकॉल के लोग है ना वो आप बढ़ाकर कर देंगे इसी तरीके से जो ये आपने बुला तो लिया पहले प्रभु जी साथ में जमीन दी जाती थी सब कुछ दिया जाता था कि किसी पर निर्भर ना रहे मंदिर भगवान वैसे भी किस किसपे निर्भर नहीं रहते कि उनका कार्य चलता रहे हकीकत स्थान होते थे जहां भी दिया जाता था आज प्रॉब्लम यही हो गई कि ज्ञान हम लेने नहीं जाते और यहां भगवान कह रहे हैं किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं अज्ञस चार समस्यात्मा विनश्यती नोकोस्ती न परो न सुखम समस्यत्यात्मना जो ये समस्या समस्या का मतलब संस्कृत में होता डाउट जिसमें भी ये डाउट है ना प्रभु जी और हमारे में डाउट से एक सिवा और कुछ है नहीं आप बोलोगे प्रभु जी आपने तो हमारा मंदिर बनवाना बंद बन, बन, बन, बन, बन, बन कर दिया आज मैं देखता हूं प्रभु जी हर जगह मंदिर बन रहे हैं जो देखो जहां मंदिर खड़ा कर देता है कभी सोचा आपने किसको बुला रहे हो आप हैं? कभी विचार किया कभी दिमाग लगाया कि मैंने मंदिर बना दिया ध्यान रखना बनाना होता है रजोगुण में चलाना होता है सतोगुण में ये ध्यान रखियो जोश तो आ गया बनाने के लिए चलाएगा कौन है प्रभु जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं रावण के रावण को मंदिर में तो विश्वास था परंतु शास्त्रों में विश्वास नहीं था उसको शिवजी पे तो विश्वास था परंतु शिवजी की आज्ञा पे विश्वास नहीं था शास्त्र का मतलब आज्ञा आज्ञा जानने की कोशिश करिए कई बार लोग कह देते हैं मानता हूं भगवान को अच्छा जी क्यों झूठ बोल रहा है मानने का मतलब क्या है मानने का एक ही मतलब है जो कहे वो करूं है ना प्रभु जी पिताजी मैं आपको मानता हूं कोने में बैठो आपकी आरती उतारूंगा आरती उतारी आपको नहलाऊंगा दूध से नहलाया बेटा एक गिलास पानी ला जे बोलो मत कुछ करने के लिए चुप रहो रोज आपकी पूजा करूंगा परंतु जो बोलोगे वो करूंगा नहीं मानता है क्या प्रो मुझे भगवान तू बैठा रे माँ ज्यादा बोल बाल मत मैं तेरी रोज आरती भी उतारूंगा तुझे सवामणि भी लगाऊंगा दबा के खिलाऊंगा परंतु जो बोलेगा बोल बोलू अब तक बोलना नहीं ये मानना है प्रभु जी मजाक कर दिया है वेदिक धर्म का सत्यानाश कर दिया हम हैं वो हम इसका कारण कोई और नहीं है दूसरे पे उंगली उठाइएगा अपने पे उंगली उठाइए हमने जानने की कोशिश करी अगर भगवान चाहते कि सिर्फ मंदिर हो सिर्फ मंदिर में पूजा हो मैं मंदिर जाना अनिवार्य है पहले बता रहा हूं इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर नहीं जाना मंदिर जाना अनिवार्य ये शास्त्र कहते हैं कि वैष्णव को सुबह रोज जाकर भगवान कृष्ण के विष्णु के राम के दर्शन करने चाहिए रोज सुबह अनिवार्य बताया गया शास्त्रों में परंतु सिर्फ मंदिर जाने से गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि बगैर उनकी आज्ञा का पालन करें आप भक्त नहीं बन सकते और अगर भक्त नहीं बन सकते तो आप आरती तो गाते हो रोज क्या गाते हो भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें अरे क्षण में तो दूर हुए नहीं भगवान बेकारें भगवान बेकार नहीं तू असुर है तू भक्त नहीं है मैं वो पहले दिन बता चुका हूं कि जो भक्ति है कहकर मैं भक्ति करने के बाद भी दुखी हूं पहली बात तो वो गलत बोल रहा है उसका भक्ति नहीं है क्योंकि भक्त कभी दुखी हो ही नहीं सकता आरती तो गाते हैं परंतु गाली किसको देते हैं प्रभु जी हाँ ये आरती रोज करता हूँ मैं भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें बताऊंगा इसका भी बताऊँ जी आप ही फिर डिसाइड करना कि हम असुर हैं कि सुर है ये आप ही डिसाइड करना गीता के अंदर अध्याय के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप में बताया बताते नहीं लोग कारण वो आपको खुश करना चाहते हैं सॉरी मैं आपको खुश करने नहीं आया मैं यहां भगवान को खुश करने आया हूं क्योंकि भागवत साफ कहती है जड़ में पानी डाल दो पत्ते अपने भरे भरे हो जाएंगे हम पत्तों में पानी डालने के चक्कर में रहते हैं नहीं तो यही चीज भगवान ने सोलह अध्याय के तेईसवें श्लोक में भी कही है जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि ना परम गति की प्राप्ति होती है और ना ही सुख की प्राप्ति होती है कैसे जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है कैसे करता है प्रभु जी मनमाने ढंग से होम कराने के लिए बैठा है भाई ये छह प्रकार की लकड़ियां चाहिए ये नहीं मिल रही ठीक है चलता है कहां लिखा है पूछो उससे कहां लिखा है कि चलता है नहीं नहीं कलयुग में चलता है मैंने लिखा कहां है एक्सेप्शन अगर है तो लिख, बताओ कहा लिखा है एक्सेप्शन जबी क्या कहा शास्त्रों में कीर्तन दृष्णस से कोई टेंशन मत करो कीर्तन संकीर्तन का यज्ञ करो तो इसलिए प्रभु जी मन ढंग से मत करा करिए मेरे हिसाब से ये चलता है वही कलयुग है मैं तो जानना चाहता हूं शास्त्र में क्या लिखा है कि आप यहां राइट साइड पे गाड़ी चला सकते हो तो लॉर पास होनी चाहिए ना प्रभु जी के एक्सेप्शन है इस एरिया से इस एरिया तक आप राइट पे गाड़ी चलाइएगा लिखा होगा आप क्लियर जब तक एक्सेप्शन नहीं है तो कैसे कर रहे हो आप तो इसीलिए मनमाने ढंग से और शास्त्रों को तो जानते नहीं तो अवेलना तो हर शर्ण पे हर हर कदम पे अवेलना करते हैं हर कदम पे अवेलना करते हैं हर कदम पर उसको ना तो सुख ना परम गति ना सिद्धि की प्राप्ति होती है सिद्धि का मतलब है बड़ा सरल अंग्रेजी में समझोगे परफेक्शन क्या चाह रहे हो आप सिद्धि में आनंद नहीं मिलेगा भगवत प्राप्ति नहीं होगी अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है तो पहला प्रभु, तो प्रभु जी पहला कर्तव्य क्या है मां के गर्भ में क्या हमने संकल्प दिया था भगवान को कि मैं निकलने के बाद क्या करूंगा तेरी भक्ति करूंगा और उसको छोड़कर हम सब कुछ कर रहे हैं पहला तो छोड़ दिया आपने है ना प्रभु जी अब आगे चलते हैं अब प्रश्न उठता है गीता कहा बोली गई बहुत जरूरी है प्रभु जी गीता बोली गई कुरुक्षेत्र में ध्यानपूर्वक सुनिएगा कुरुक्षेत्र में बोली गई और कब बोली गई जब परिस्थिति क्या थी युद्ध का मैदान था अब ध्यानपूर्वक सुनिए भगवान ने युद्ध का मैदान ही क्यों चुना भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना भगवान जानते थे हम बहुत बदमाश कल के जीव हैं हमें तो मौका मिलना चाहिए करनी काट जाएंगे भगवान से भगवान ने पहली बात क्यों चुनी युद्ध का समय युद्ध का स्थान क्योंकि हमारा जीवन भी पूरा युद्ध के समान है, है ना प्रभु जी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हो जूझते किससे हो प्रभु जी जूझने का दूसरा नाम क्या है युद्ध करना अर्जुन पांडुओं को क्या प्रॉब्लम थी कि वो क्षत्रिय होकर उनका राज्य ले लिया गया था प्रॉब्लम इसलिए वो युद्ध करने के लिए आए थे वो प्रॉब्लम थी ना प्रभु जी युद्ध तो जरिया था उस प्रॉब्लम को हल करने का इसी तरीके से हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम है और हमें क्या करना है उसको दूर करना है तो हमारा जीवन भी पूरा जीवन एक युद्ध के समान है तो पहली चीज़ क्या हुई कि हम कहें अरे अर्जुन ने तो बड़े आराम से पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान लिया था हमारे जीवन में तो देखो कितने उथल पथल हैं तो हम ये बोलने लायक नहीं रहे अब ठीक है काट दिया भगवान ने दूसरा किसको पकड़ा बोलने के लिए अर्जुन को अरे अगर अर्जुन सन्यासी होता तो क्या बोलते हम लोग अरे वो तो सन्यासी था कोई काम तो था नहीं उसको पेड़ के नीचे बैठ के आराम से सुन सकता था भगवान निकाल ले बेटा ये भी काट देता हूं क्षत्रिय को चुनता हूं जो गृहस्थ है जो राजा है अब ये भी आप नहीं कर सकते कि गीता तो जी सन्यासियों के लिए है नहीं जी बोली तो अर्जुन को गई थी करो अब क्या करोगे और तीसरी चीज आप कहोगे अर्जुन को टेंशन नहीं थी जी हमें बड़ी टेंशन है पता है अर्जुन को कितनी जबरदस्त टेंशन थी जरा सोचो बताता हूं आपको आप सिर्फ यह सोचो कि आपका सबसे करीबी व्यक्ति और आपको उसको जहर देके मारना है चाहे वो बेटे के रूप में हो पत्नी के रूप में हो पति के रूप में हो कोई भी हो जो आप सबसे करीबी है उसको अगर आपको जहर देकर मारना हो या उसको मारना है समझ लो तो आप कैसे टेंशन से गुजरोगे प्रभु जी जरा बताना मुझे आप पागल हो जाओगे आप क्या हो जाओगे पागल हो जाओगे और आपकी जानकारी के लिए अर्जुन को कृष्ण भगवान के बाद जो सबसे प्रिय थे वो भीष्म पितामा थे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि सबसे प्रिय जो कृष्ण भगवान के बाद अर्जुन को कोई थे वो भीष्म पितामा थे और उनको भीष्म पितामा को क्या करना था क्या स्थिति रही होगी अर्जुन की उस टाइम क्या स्थिति रही होगी हमारी तो किसी की भी ऐसी स्थिति नहीं है हमारी तो बहुत अच्छी स्थिति है कितने आराम से कुर्सी पे बैठ के सुन रहे हैं प्रभु जी कोई टेंशन है कि उसको मारना पड़ेगा इसके बाद जाकर है प्रभु जी हाँ ये जरूर है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि सुनने के बाद आसक्तियों को मौ... चिंता ना करो वो भी डॉक्टर कहता है ना कि चिंता क्यों करता है बेहोशी का इंजेक्शन दे दूंगा पता भी लगेगा मैं ऐसा इंजेक्शन दे दूंगा सात दिन में फिर आप जितनी आ सक्तियों काटोगे कभी कोई टेंशन नहीं होगी हाँ प्रभु जी भगवदगीता है यही भगवदगीता को तैयार कर देती है कि जीवन को आगे कैसे आप जियो जो प्रेजेंट भी सुधर जाए और भविष्य भी सुधर जाए तो इसीलिए तनाव युद्ध क्षेत्र किसी पेड़ के नीचे नहीं और किसको गृहस्थ और गृहस्थ भी कौन प्रभु जी राजा और कैसा राजा जिसके बच्चे हैं पत्नी हैं समझो आप तो उसका मतलब हमसे अर्जुन कोई अलग नहीं है उसमें एक क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा थी जो बात करेंगे भी तो उसका मतलब भगवान के कर्तव्य श्रेष्ठ हुए कि अपने जीवन के कर्तव्य श्रेष्ठ हुए और हम इतने बदमाश हैं भगवान को तो साइड में कर दिया अपने कर्तव्यों को आगे लिया है इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में ध्यान रखिएगा मैं पहले बताया था आपको भगवान को बीच में से निकाल दीजिए आपकी इस पूरी बनी बनाई जो माला है वो गिर बिखर जाएगी उस मोतियों की हो हीरो की हो ये तार खींच दीजिए बीच में से बस और यही खींच चुके हैं हम अभी भी थोड़ी सी बची हुई इसलिए कोशिश कर रहे हैं बोलने वाले कौन और सुनने वाला कौन चलिए गीता भगवत गीता मुख्य ले रहा हूं वैसे तो बोली किसने संजय ने और सुनी किसने धृतराष्ट्र ने परंतु संजय ने जो बोली वो किसको किसके बारे बोली जो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने सुनाया अब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों को लेते हैं अब आगे चलते हैं कि हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए जो हम भगवदगीता से लाभ उठा सके है प्रभु जी हर व्यक्ति में गुण तो होना चाहिए ना आप दूध लेने जा रहे हैं मार्केट के अंदर और ले थैला लेके जा रहे हैं किसका कागज का दूध लाने के लिए चलेगा थैला किसका होना चाहिए जो दूध से गले ना है ना प्रभु जी इसी तरीके से हम में क्या गुण होने चाहिए हम में क्या होना चाहिए जिससे कि हम गीता से लाभ उठा सकें तो पहली चीज जो प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि जो व्यक्ति सोचता है कि वह दुखी नहीं है उसको भगवदगीता सुनने की कोई जरूरत नहीं है जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं दुखी नहीं हूं और मुझे दुख का निवारण नहीं चाहिए उसको भगवत गीता सुनने का कोई अधिकार नहीं है उसे नहीं सुननी चाहिए तो टाइम वेस्ट कर रहा है सही बात है गलत जो व्यक्ति बीमार हो के सोचे मैं बीमार नहीं हूं तो क्या डॉक्टर के पास ले जाओगे प्रभु जी आप अपना समय भी खराब करोगे डॉक्टर का भी करोगे है ना तो पहले मानो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम कि ये चार दुख हैं जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापा व्याधियां ये दुख हैं इनको जानिए जब जानोगे इनको मानोगे तभी भगवत गीता पढ़ोगे तो कुछ लाभ होगा अगर नहीं मानते तो टाइम वेस्ट है सही कह रहा हूं प्रभु जी दूसरा भगवदगीता सांकेतिक नहीं है कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है जीवन महाभारत है कृष्ण भगवान जो हैं, वो हमारे हैं जो मैं अर्जुन है आत्मा है उसके पांच घोड़े जो हैं, पांच इंद्रियां हैं, पहली बार मूर्ख भगवान अर्जुन के घोड़े के रथ चार थे पांच नहीं कितने रथ थे कितने घोड़े थे प्रभु जी चार पांच नहीं थे चार कुरुक्षेत्र है बस का टिकट कटाओ मेरे ख्याल डेढ़ सौ पौने दो का टिकट है कुरुक्षेत्र उतर जाओगे कुरुक्षेत्र जगह है कृष्ण भगवान है महाभारत युद्ध हुआ था अर्जुन वहां थे पांडव वहां थे यह कोई किसी की काल्पनिक कहानी नहीं है वेद व्यास जैसे ऋषि मुनि जिन्होंने सारी कल्पनाओं को छोड़ दिया इस भौतिक जगत को वो कोई काल्पनिक कहानी लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा और आज लोग यही कहते रहते हैं काल्पनिक है क्योंकि वो भगवान को मानने से इंकार करते हैं तो यह दिमाग से हटा दीजिएगा कि महाभारत जो थी वो काल्पनिक कथा का है युद्ध नहीं हुआ था कोई दुर्योधन नहीं था कोई कौरव नहीं थे थे युद्ध हुआ था आपकी जानकारी के लिए आप मानो ना मानो चलो मेरे ताई जी हैं मेरे ताई जी के लड़के आज सेक्रेटरी जनरल हैं कॉमनवेल्थ के एम्बेसडर रह है चुके हैं यूके के कॉमनवेल्थ के अभी जीते हैं इलेक्शन और वो आज उनकी उम्र करीब नब्बे कितने इक्यानवे साल 91 इयर्स है और वो अपने टाइम की एमए ए है तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम जिन्होंने एमए किया होगा लेडी होकर वो बता रही थी कि एक जर्नल की वाइफ फॉरनर वो कुरुक्षेत्र गई थी कि वो उस औरत ने बताया मेरी ताई जी को वो गई थी कुरुक्षेत्र और वो पेड़ है वहां जहाँ की ये गीता बोली गई थी तो वहां वो बैठ गई और बैठने के बाद ये जब वो वापस आई तो बता रही है कि वापस आने के बाद वो 20 दिन बिस्तर पे थी बुखार इतना जबरदस्त हो गया था तो इनको बता रही थी मैंने महाभारत युद्ध देखा उन्हें खून का कीचड़ था किसका कीचड़ खून का कीचड़ था उस दृश्य को देखकर मेरा ये 20 दिन जो बुखार हो गया मैं कांप गई और मैंने द्रोपदी को देखा और वो व्यक्ति हमारी वेदों को कुछ नहीं जानती थी बोलती द्रोपदी का तो सांवला सा वर्ण है और द्रोपति कृष्ण वर्ण थी और बताया ऐसी सुंदर औरत मैंने आज तक पृथ्वी पर देखी नहीं है मैंने डिस्क्राइब किया और किसने कौन डिस्क्राइब कर रहा है फॉरनर इंडियन नहीं प्रभु जे फॉरन लेडी तो ये दिमाग से हटा दीजिएगा कृपा कर कर कृष्ण भगवान मौजूद थे वहां वहां युद्ध हुआ है ये दिमाग से सांकेतिक नहीं है ये और इसको कैसे समझना है यथारूप ऐसे नहीं जैसे तुम्हें पसंद है जैसे मुझे समझ में आता है या मुझे जिस ऐसे अच्छा लगता है नहीं भगवद गीता को समझना पड़ेगा कैसे यथारूप बताऊंगा आपको क्यों प्रॉब्लम है आज यथारूप नहीं समझते मुख्य मुख्य अर्थ को हटा देते हैं और गौन अर्थ गौन अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं यह एक विज्ञान है गीता एक विज्ञान है जीवन में लगाइए आपको फल मिलेगा विज्ञान का सिंपल मतलब होता है कि जो भी इसको लगाएगा उसको वो फल सेम फल मिलना चाहिए आप इसको जीवन में लगाइए आनंद हंड्रेड गारंटी मैं बता चुका हूँ पहले ही मैं सेल्समैन हूं राधा गोविंद का मैं गारंटी नहीं दे रहा गारंटी कौन दे रहे कृष्णा भगवान मैं गारंटी नहीं देने वाला मैं तो सेल्समैन हूं जी मैं गारंटी कहां से दूंगा अगला एक चीज मान लीजिएगा इसमें सिद्धांतिक रूप से जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थियोरिटिकली कि कृष्ण परम भगवान है जब गीता पढ़ना शुरू करें ना प्रभु जी आप बोलोगे क्यों मान लें भाई उसका कारण है प्रभु आप वैसे नहीं मानो परंतु जब भगवदगीता पढ़ो तो ये मान के चलो कि परम भगवान है मैंने बताया था मनुष्यों के अंदर चार त्रुटियां होती हैं बताया था ना रोज भगवान में कोई त्रुटि नहीं होती तो अब आप भगवदगीता का पढ़ने का आपका अंदाज बदल जाएगा आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा कैसे अगर आप कृष्ण भगवान को जब परम भगवान मानते हो उसका मतलब गीता के अंदर कोई गलती नहीं हो सकती अब जब आप गीता को पढ़ोगे तो आप ये पहले क्या कहते थे अरे ऐसा थोड़ी होता है अब क्या कहोगे मुझे समझ में नहीं आता जहां आपने कृष्ण को परम भगवान मान लिया वहां क्या कहोगे मुझे समझ में नहीं आता अगर आपने कृष्ण भगवान को परम भगवान नहीं माना तो आप क्या मानोगे ऐसा थोड़ी होता है जैसे कि बच्चा जब स्कूल जाता है पढ़ने के लिए जब उसको कोई बात समझ नहीं आती तो क्या बोलता है टीचर से ऐसा थोड़ी होता है क्या बोलता है नहीं क्या बोलता है मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि उसको टीचर पर विश्वास है तो भगवत गीता पढ़ने चले हो और कृष्ण भगवान को अपने परम भगवान नहीं माना तो उसका मतलब आपका गीता पढ़ना बेकार हो गया क्योंकि उसमें कई जगह पे जब आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या कहोगे ऐसा थोड़ी होता है नहीं इतना मानकर चलिए कि मुझे समझ में नहीं आया और मैं गारंटी करता हूं प्रभु जी आपको कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत है प्रॉब्लम आती है कि मुझे समझ में नहीं आया तो यह मैं आपसे अनुरोध करूंगा अब गीता पढ़ने के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट श्लोक मैं कहता हूं कि गीता में अगर आप चलने लगे और ये श्लोक को अगर आपने नहीं समझ पाए तो हकीकत के अंदर आपने गीता के अंदर प्रवेश जो है ये प्रवेश द्वार है गीता का दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक है ध्यान प्रवेश का अनुवाद सुनिए अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मेरे लिए ध्यान रोक सुनिएगा जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, उसे निश्चित रूप में बताए ओ तेरे की अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं कृपा मुझे उपदेश दे इस श्लोक पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा क्योंकि ये श्लोक ऑफ दी मोस्ट ये प्रवेश द्वार है भगवदगीता का तो इसमें क्या कहा है ध्यान सुनिए अपने जीवन में कैसे लगाएंगे ध्यान रखिएगा भगवदगीता को कैसे पढ़िएगा अपने जीवन में कैसे लगाएं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना हाँ एक एक श्लोक आपके जीवन में लग सकता प्रभु जी तो आज ये श्लोक कैसे लग सकता है अर्जुन कहता है अब मैं अपनी कृपाण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं कृपाण कौन होता है कृपाण का मतलब कंजूस कंजूस कौन होता है जिसके पास कोई वस्तु कोई चीज है और उसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहा बल है बल का इस्तेमाल नहीं कर रहा बचाने के लिए कंजूस धन है धन का इस्तेमाल नहीं कर रहा कंजूस ज्ञान है ज्ञान बांट नहीं रहा कंजूस अब बताइए अगर पैसे को रख लिया जाए बोरों में बंद कर कर तो वो बढ़े उसका उसका मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा हर साल डिप्रेशन होती है घटेगा उसका मतलब कर्पण होने के कारण कंजूज जब हो जाते हो तो आपका क्या होता है दुर्बल हो जाते हो क्या हो जाते हो एक पहलवान है प्रभु जी बड़ा जबरदस्त परंतु वो दस साल तक व्यायाम ना करे तो क्या होगा दुर्बल होगा कि शक्तिशाली हो जाएगा तो उसका मतलब जब आपके पास जो चीज है उसका इस्तेमाल नहीं करो तो क्या हो जाओगे दुर्बल हो जाओगे तो हमारे पे कैसे लगे आपको ये मनुष्य शरीर मिला है प्रभु जी आप चलिए इसी बात करते हैं यात्रा मुझे यात्रा लोग मिलते हैं आपको भी मिलेंगे आप किसी को बोलोगे ना अरे आप भाई सत्संग हो रहा है चलो वहां तो क्या कहेगा भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे अभी बताता हूं आपको इसके बारे में ये सुनो ध्यान पूर्वक भगवान ये किसने कराया भगवान ने किस लिए कराया कि आप लोग आए है ना जी सुबह बिजनेस के लिए जाने के लिए आप बोलते हो भगवान चाहेगा तो जाएंगे मजा तो आया आपकी पत्नी कहने लगे आपसे कि भगवान जाएंगे तो ब्रेकफास्ट मिलेगा भगवान चाहेंगे तो लंच मिलेगा भगवान जाएंगे तो मैं नौकरी जाऊंगा नहीं पिक्चर की टिकट की बात होगी तो भाई लेके आया कर तू तो। नहीं भगवान चाहेंगे तो टिकट आ जाएगी तो सत्संग में अगर ऐसा बोलते हो तो जीवन की हर चीज में बोलो ना सत्संग में ही क्यों हैं? भगवान राधा गोविंद देव जी खड़े हैं किसको दर्शन देने के लिए अब आप ध्यान सुनिएगा यह मनुष्य शरीर भगवान ने दिया कि आप भगवान का ज्ञान ले सके और भगवत धाम वापिस जा सके इस दुखी संसार से निकल सके पहला दे दिया उन्होंने फिर उन्होंने क्या दिया आपको यह भगवत गीता ये भागवत दी आपको सुनने के लिए पढ़ने के लिए समझने के लिए उन्होंने क्या दिया आपको भक्तों का संग दिया बताइए और आपको क्या चाहिए बताइए और पकड़ तो तो कर. क्या कर प्रभु जी वो कहता है करोड़ करोड़। पकड़ कुछ तो, कर. तो छोड़ा सा दिया तो भगवान ने तो थोड़ा नहीं दिया प्रभु जी मनुष्य शरीर दे दिया यह बुद्धि दे दी शास्त्र दे दिए यह भक्त दे दिए अपने आप को दे दिया और क्या चाहिए और अभी भी ये बोलते हो बोलना बंद कर देना ये गलती से मत बोलना कि भगवान चाहेंगे तो आएंगे ये तो फिर हर चीज में बोलना हर चीज में बोलना, भगवान चाहेंगे तो नौकरी जाऊंगा भगवान चाहेंगे तो डॉक्टर के पास जाऊंगा हार्ट अटैक होगा तो क्या बोलोगे और आपका लड़का के पापा आप कहते थे ना भगवान चाहेंगे तो भगवान चाहेंगे तो आप पहुंच जाओगे अस्पताल अब लेके चल है ना परंतु भगवान की जब बात आती है अरे ये टांगे दीक इसलिए हैं ये टांगे सिर्फ इसलिए दी हैं कि आप भगवान के पास इस टांगों से बार बार आओ ये आख इसीलिए दी हैं कि बार बार भगवान के दर्शन करो ये कान इसलिए दिए हैं कि बार बार कृष्ण कथा सुन सको ये जीवा इसलिए दी है कि बार बार कृष्ण प्रसाद चख सको और इससे कृष्ण का नाम ले सको ये नाक इसलिए दिया कि भगवान पे चढ़े हुए फूलों को आप सूंख सको ये हाथ इसलिए दिए हैं कि भगवान के लिए कुछ कर सको सारा शरीर इसलिए दिया है कि भगवान की सेवा में लगा सको भगवान ने दिया तो माल अपने लिए था गाड़ी दी थी कि यार पेट्रोल भरा के ले आइयो वापस चलेंगे अपन पता लगाओ लेके भाग गए आप आप बैठे हो अरे यार गाड़ी दी थी कि वापस लेके आएगा ये तो लेके चला गया यही भगवान देखते हैं कि अरे शरीर दिया था कि मेरे पास आके आ जाएगा लौट ये तो कहां भाग गया भगवान देख रहे कहा भाग गया ये कहा चला गया तो ये अरे मैं कुछ ऐसी चीजों का बात करूंगा आपसे ये जो आप स्पेशल कहावतें बोलते हो ना भगवान चाहेंगे तो आएंगे भगवान चाह रहे हैं हम नहीं चाह रहे हैं। अपनी गलती मानो अपनी गलती मानना सीखो तो कार्पण्य दोष जब हमें भक्ति ये शरीर मिला है जब इससे हम नहीं स्मार करते हैं, तो हम दुर्बल हो जाते हैं दुर्बल होने से क्या होता है दुख होता है क्या दुख होता है प्रभु जी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाते हैं ध्यान रखिएगा ये शरीर से निकल भी सकते हैं शरीर से फंस भी सकते हैं इसी शरीर से निकल भी सकते हैं इस शरीर में पूर्ण शक्ति है भक्ति करने की इस्तेमाल कर लो या गंवा दो आगे क्या कहते हैं देखिए ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं भ्रमित हूं मैं मैं करता कर्तव्य भूल गया हूँ सारा धैर्य खो चुका हूँ अब मैं इस ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ ये श्लोक एक्चुअली पूरा चार पांच छह घंटे का लेक्चर है परंतु मैं आपके सामने शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय इतना नहीं है तो ध्यान रूप सुनिएगा ऐसी अवस्था में मैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो देखिए अब गुरु से कैसे पूछना है यहाँ अर्जुन ने आखिरी लाइन ले रहा हूँ शिष्य हम शादी माम अब आपको प्रश्न बता रहा हूँ गुरु से प्रश्न कैसे करने चाहिए हम लोग क्या जाते मेरा धंधा खराब चल रहा है क्या करूँ अबे तेरा धंधा सही करने के लिए बैठा गुरु तूने गुरु का सत्यानाश मार दिया मैनेजमेंट ट्रेनी है वो वो तेरे बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए किए हुए है वो क्या बात कर रहा है जोड़ों में दर्द हो रहा है अबे वैद्य के पास जा वैद्य के पास जा वैद्य दिया ना तुझे अर्जुन बता रहा है कि मेरे को कैसे पूछना चाहिए ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो और देखिए साथ में एक वर्ड और लगा दिया उसे कृष्ण भगवान गड़बड़मत करिए निश्चित रूप में बताना हाँ हम लोग कई बार बोलते हैं देख भाई कोई अच्छी चीज बताओ तो दुकानदार क्या करता है ये भी अच्छी है ये भी अच्छी है ये भी अच्छी है ये भी अच्छी है तो आप क्या बोलते हैं यार एक चीज बता रहा जो सही है एकदम है ना प्रभु जी तो इसी तरीके से अर्जुन ने पहले प्रश्न कर दिया कि श्रेष्ठकर वस्तु बता और कैसे बताओ भगवान निश्चित रूप में तो भगवान चुप रहे मैं क्यों बताऊं आज अगर चलता हुआ रोड पर व्यक्ति आपसे पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए तो आप क्या कर? कुछ बोलोगे उसको क्योंकि बोलोगे क्या पता वो पालन करे या ना करे समझे आप तो यहाँ अर्जुन ने समझ गए कृष्ण भगवान का भाव समझ गया क्योंकि दोनों के बीच परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज अर्जुन बेस्ट स्टूडेंट और कृष्ण बेस्ट गुरु दोनों बेस्ट मिल गए प्रभु जी इसलिए तो हमें निचोड़ मिल गया प्रभु जी तो मर जाते हम क्योंकि ध्यान रखिएगा अच्छा शिष्य ही अच्छे प्रश्न कर सकता है और अच्छा गुरु ही अच्छे उत्तर दे सकता है भगवान से कोई अच्छा नहीं है और शिष्य में अर्जुन से कोई बड़ा नहीं है तो अब क्या हुआ प्रश्न किया प्रभु जी मुझे बताओ तब उन्होंने कहा अब मैं आपका शिष्य हूं शिष्यस्ते हम, हम प्रपणम आपका शिष्य हूं और कैसा शिष्य तो फिर समझ गए हाँ हो सकता शिष्य हो क्या बता कॉलेज में आया देखने के लिए कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है एडमिशन बाद में लूंगा तो उसके साथ टीचर इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा तो क्या आगे बढ़ की हो प्रपणम मैं आपके शरणागत हूं मैं आपके क्या हूं शरणागत हूं मैं ऐसा ही ज्ञान नहीं लेना चाहता मेरे पास कई बार प्रश्न करते हैं लोग आके बस सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्यों प्रश्न करना है बस भाई प्रश्न कर रहे हो तो शंका का समाधान हो रहा है या आप सिर्फ मेरी नॉलेज टेस्ट करने के लिए आ रहे हो उससे क्या फायदा होने वाला है तो यहां क्या कहा अर्जुन है शिष्य हम शादी माम और साथ में क्या कृपा कृपा मुझे उपदेश दें मैंने तीन चीजें बताई थी आपको लोग सुनने आते हैं संदेश उपदेश और आदेश के रूप में शिष्य को आदेश बाद में पालन करना चाहिए पहले उपदेश लेना चाहिए उपदेश का मतलब अर्जुन ने साफ कह दिया उपदेश दो क्यों कहा ऐसा कहा भगवान देखो प्रश्न उठेंगे तो पूछूंगा और मजे की बात देखो अर्जुन कृष्ण भगवान का भक्त था कि शिष्य था भक्त था परन्तु यहां किसकीक्टिंग कर रहा था शिष्य की क्यों क्योंकि अगर अर्जुन ने कहा होता कि शिष्य स्तम अहम कि मैं आपका भक्त हूं तो फिर भगवान क्या कहते युद्ध कर गीता नहीं बोलते क्यों भक्त का काम क्या आज्ञा का पालन करना भक्त का काम प्रश्न करना नहीं है प्रभु जी शिष्य का काम प्रश्न करना है शिष्य का काम क्या है प्रश्न करना भक्त का काम प्रश्न करना नहीं है भक्त का काम तो आज्ञा का पालन इसलिए अर्जुन अगर शुरू में बोल देता ना मैं तो आपका भक्त हूं तो भगवान कहते चल लड़का परंतु अर्जुन ने क्या किया मैं आपका शिष्य हूं और उपदेश दो उपदेश का मतलब अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछूंगा समझ में नहीं आएगा तो पूछूंगा अब अगर हम इस तरह से नहीं सुनेंगे गीता को ना प्रभु जी कि शेषकश वस्तु जानना चाहते हैं तो हम धृत की तरह सुनेंगे धृत ने भी पूरी गीता सुनी किससे संजय से, से परंतु उसका कोई बदलाव आया उसमें नहीं आया क्योंकि वो तो कथा की तरह सुन रहा था क्या हो रहा है महाभारत में यो यो यो ठीक है अच्छा सर्वधर्मान प्रतिजा ठीक है ठीक है आगे चला वो शिष्य बनाई नहीं ना तो शिष्य बना ना शरणागत वो क्या था प्रभु जी संदेश सुन रहा था वो क्या सुन रहा था संदेश वो ज्ञान नहीं सुन रहा था प्रभु जी ध्यान रखिएगा वो क्या सुन रहा था संदेश के रूप में सुन रहे ठीक है क्या हुआ संजय जो जो से बता रहा है और ये ढीले बैठे हुए हैं धरित राज अंदर से भी अंदर और बाहर से भी अंधे बने हुए तो इसलिए गीता अगर समझ है तो आपसे पहली बार जब मैं हाथ उठवाता हूँ ना ऊपर उसका मतलब एक बार मैं आपसे मनवा देता हूँ कि मैं शरणागत हूँ अभी एक घंटे के लिए तो हुई बाकी बाद में हूंगा नहीं होगा बाढ़ छोड़ो तो मैं आपको एटलीस्ट उस डेढ़ घंटे के लिए जब हाथ उठवा के आपसे हरे कृष्ण महामंत्र कराता हूं तो हाथ कब उठाते हो जब कोई बंदूक लगा देता है सर पे है ना शरणागत हो गए शरणागत हैं डेढ़ घंटे बाद रहे ना रहे वो बात बात की है परंतु मैं भी चाहता हूँ आप डेढ़ घंटे तो रह लो क्योंकि बिगड़ शिष्य बने तो आप ज्ञान ले ही नहीं सकते संदेश के रूप में सुनोगे और चले जाओगे उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं तो धृतराष्ट्र नहीं अर्जुन के पद पदकन में चलना है और अर्जुन ने क्या हुआ अंत में नष्ट मोहा स्मृति लबा के नष्ट मोह नष्ट हो गया स्मृति वापिस आ गई और भगवान जो कहेंगे वो हम करेंगे करिष्य वचन तवा आपका जो तब जो वचन है उसको मैं करूंगा अर्जुन धृतराश ने ऐसा कुछ नहीं कहा धृतराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो आप ध्यान रखिएगा भगवत गीता अंदरूनी बदलाव की बात कर रही है बाहर की नहीं क्योंकि बहार से अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय ही रहा भगवत गीता अंदरूनी बदलाव की बात कर रही है इसीलिए हम कहते हैं सृष्टि मत बदलो दृष्टि बदलो सृष्टि नहीं बदलो क्या बदलो दृष्टि बदलो और दृष्टि किससे बदलती है ज्ञान से जैसे कि जब व्यक्ति बारहवीं क्लास में होता है वो मेडिकल साइंस के बारे में जानता बट जो एमबीबीएस करके निकलता है प्रभु जी तो उसकी दृष्टि बदल, बदल जाती है बदल जाती है प्रभु जी जब वो एमबीबीएस करके निकलता है दृष्टि बदली कि ज्ञान बदला ज्ञान ऐड हो गया जिससे कि दृष्टि बदल गई वही व्यक्ति मरीज है परंतु जब उसने एमबीबीएस नहीं करी है उसको मरीज नहीं समझ आ रहा वो परंतु एमबीबीएस कर ली उसके बाद क्या समझ आ रहा, रहा है प्रभु जी कि वो मरीज है तो इसीलिए ये आंदरूनी ज्ञान लेकर आपकी सृष्टि बदल नहीं सकते प्रभु जी सृष्टि बदलने की कोशिश मत करना क्योंकि असुर लोग सृष्टि बदलने की कोशिश करते हैं दृष्टि बदलने की कोशिश नहीं करते असुर का स्वभाव है कि वो सृष्टि बदलने की कोशिश करता है दृष्टि बदलने की कोशिश नहीं करता और भक्त सृष्टि बदलने की कोशिश नहीं करता दृष्टि बदलने की कोशिश करता है अरे हम जैसे हैं वैसे तो रहेंगे अब आप सोचो कि भैया मैं ये ज्ञान ले लूंगा तो मेरा कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाएगी मुंह है नहीं होगी अब जैसे थे वैसे ही हो परंतु अंदर से पूरा चेंज आ गया और तो जिसने अंदर का चेंज आ गया और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा यहाँ युद्ध भी बाहर का नहीं है अंदर का है अर्जुन अंदर का युद्ध हार चुका था अर्जुन अंदर का युद्ध हार चुका था गीता पढ़ने के बाद अंदर से जीत जाओगे और जो अंदर से जीत गया बाहर से तो जीत जाएगा आज मेरा एक स्टूडेंट बैठा हुआ था आकाश कांग्या वो बैठा हुआ था मेरे साथ मेरे से बात कर रहा था तो मैंने से यही कहा मैंने का ध्यान रखना कि इंटरव्यू में लोग घबराते हैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ बार कि इंटरव्यू घबराते हैं क्या होगा क्या होगा और चार मैंने कहा जो इंटरव्यू पांच इंटरव्यू बहुत बढ़िया देता है क्यों यार पांच बार तो फेल हो ले क्या चल। आ, पास हो होंगे, गए होंगे, तो प्रैक्टिस हो गई उसका मतलब अंदर का युद्ध वो जीत गया है वो अंदर पर तो जूते खाके जीता भगवान कहते क्यों जूते खाके जीतता है प्रभु जी पहले जीत जा तो गीता आपको कहां कहां शक्ति देगी अंदर अंदरूनी शक्ति देगी आपको आपको अंदर का युद्ध युद्धता देगी तो इसीलिए यह चीज आप समझिए गीता पे शुरू कर दिए मैंने भागवत गीता के अंदर पांच तत्वों की बात है क्या कहते हैं उसको पांच सत्य कोई भी ज्ञान इस पांच सत्य से बाहर नहीं है ध्यानपूर्व सुचिए सुनिए वो पांच क्या है पहला भगवान दूसरा जीव तीसरा प्रकृति चौथा काल पांचवा कर्म फिर दोहरा रहा हूँ भगवान जीव प्रकृति काल और कर्म ये पांच चीजों की चर्चा वेदों में है यही पांच चीज़ क्योंकि वेदों का सार भगवदगीता है इसलिए ये पांचों की चर्चा किसमें है भगवदगीता में है भगवद गीता में। इसके बाहर कोई ज्ञान नहीं है इसके बाहर कोई ज्ञान नहीं है अब इनको सारे शास्त्रों को तीन वर्गों में ज्ञान बटा हुआ है ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको पहला उसे कहते हैं संबंध ज्ञान दूसरा उसे कहते हैं अभिधेय तीसरा को कहते हैं प्रयोजन संबंध ज्ञान क्या है मैं कौन ये सृष्टि क्या और इन दोनों का रचयिता? कौन और इन तीनों का आपस में संबंध क्या फिर ध्यान रूप सुनिएगा संबंध ज्ञान का मतलब मैं कौन प्रकृति क्या और इन दोनों का स्वामी कौन और इनकी आपस में जो संबंध होता है उस तो संबंध ज्ञान कहते हैं दूसरा अभिधेय इस संबंध में कैसे कार्य करना है जिससे कि प्रयोजन प्राप्त हो जाए और प्रयोजन है प्रेम पुम अर्थो महान कृष्ण प्रेम पैदा करना ही प्रयोजन है क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर आप वैकुंठ जाना चाहते हैं तो उसका मतलब किसी के घर में जाने के लिए प्रभु जी आपको उसके साथ प्रेम संबंध तो होना चाहिए अगर प्रेम संबंध नहीं है तो बाउंड्री वॉल तक तो पहुंच जाओगे प्रभु जी परंतु अंदर नहीं घुसोगे गेट पर आपको क्या कर देगा बाहर कर देगा इसीलिए प्रयोजन है प्रेम भगवान कृष्ण से अभिदेह है भक्ति और संबंध ये जानना मैं कौन प्रकृति क्षेत्र और इन तीनों का स्वामी कौन ये पांच चीजों के बारे में चर्चा करेंगे समाप्त करने से पहले ज्यादातर लोग क्या मांगते हैं क्योंकि मैं अब चर्चा करने वाला हूं जीव भगवान प्रकृति काल और कर्म पे तो पहले दो तो जो पॉइंट होंगे ना जीव और भगवान इस पर जातर लोग क्या बात करेंगे अरे प्रभु जी प्रूफ दो प्रूफ सबूत जो देखो सबूत मांगता है चलिए सबूत पे बात कर लेते हैं दो मिनट अगर कोई नोबल प्राइज जिसने फिजिक्स में जीता हो प्रभु जी चलो फिजिक्स भी छोड़ो मैथमेटिक्स में हिंदी में क्या कहते हैं मैथमेटिक्स को गणित गणित हाँ जी बस बस थैंक यू और नहीं और नहीं ध्यानपूर्वक सुनिए गणित का वर्ल्ड का टॉप प्रोफेसर आता है यहां और नोबल प्राइज विनर है और वो एक बड़े से एक बोर्ड के ऊपर हमें एक गणित की जो नोबल प्राइज जिसमें उसको मिला है उसकी इक्वेशन बताता है हम और आप क्या करेंगे कैसे बैठे होंगे बताए है ना बोलेंगे देखो मैंने सिद्ध कर दिया आप क्या करोगे मुंह खोलकर समझ कुछ नहीं आया क्योंकि सबूत प्राप्त करने के लिए आपको भी उतना ज्ञानी होना जरूरी है आज डॉक्टर के पास गए उसने आपका खून निकाला टेस्ट किया और बोला आपको टाइफाइड है और आप कहते हो डॉक्टर से मुझे कैसे टाइफाइड है बोलते तेरे खून के अंदर उसके बैक्टीरिया हैं कीटाणु है कीटाणु ले लीजिए तो आप कहते हो उससे नहीं नहीं मुझे दिखा वो आपको माइक्रोस्कोप में ले जाता है और दिखाता है आपको कीटाणु नजर आएंगे कीटाणु वहां हैं, नजर भी आ रहा है परंतु पहचान नहीं पाओगे क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है आप बोलोगे मुझे प्रूफ दे मुझे सबूत दे वो कद दिखा रहा हूं क देखता क्यों नहीं है बोले देख रहा हूं परंतु देख नहीं पा रहा क्योंकि तेरे पास अभी वो दृष्टि ही नहीं है इसलिए सबूत मांगने से पहले एक स्तर पर आइए आध्यात्मिक का भी एक स्तर है जब आप उस स्तर पे आएंगे तब मैं आपको सबूत दे सकूंगा और ज्यादातर बच्चों के साथ होता है हमारे को कॉलेजेस में होता था प्रचार के अंदर अरे हमें कहा बता रहे हो भगवान पर भगवान है तो दिखा दो तो मेरा सिंपल प्रश्न होता है तेरे पिताजी हैं हाँ हैं। तो दिखा दे तो कहता चलो साथ तो मैं कहता तो हूं मैं भी चलता हूं लेकर चल मेरे साथ मैं तो दिखाता हूं भगवान को चल मेरे साथ तो चल तो जैसे तेरे पिताजी को देखने के लिए मुझे चलना पड़ेगा इसी तरीके से भगवान को देखने के लिए तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा बताइए गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं आप सबूत चाहते हैं ना चलो तो मेरे साथ और दूसरी बात प्रश्न कर रहा हूं आपसे सबसे आपने में से कितनों ने भगवान के दर्शन किए हाथ उठाओ जो आप लोग नीचे रखो बाकी कहते भगवान के दर्शन नहीं किए कमाल प्रभु जी आप लोगों को मैं नतमस्तक होता हूँ आप लोग कितने लोग राधा गोविंद गए हैं हैं सब गए ना सब गए प्रभु जी वह किसके दर्शन करने गए थे वाह कमाल के लोग हैं रोज दर्शन करने जाते हैं राधा गोविंद देव जी के हनुमान जी से पूछता कई बार हनुमान भक्तों को हनुमान जी के दर्शन किए नहीं हो तो नहीं मंगलवार को क्या करता जाके घंटे पे है वहां कौन खड़े हैं हा हा हा क्या अरे माना ही नहीं कभी वहा भगवान खड़े हैं या भक्त खड़े हैं और कहते हैं भगवान को देखा नहीं मंदिर जाते क्यों फिर प्रभु जी क्या बुद्धि है क्यों जाते हो राधा गोविंदे जी है सौक्षौत दर्शन नहीं किए तो वहां क्या खड़े हैं है, है? गोविंदेव जी कथा ही नहीं सुनी कंचे तक खेले अपने भक्तों के साथ अब आपके साथ नहीं खेले क्योंकि आपने खेले लायक ही नहीं हूं तो इसीलिए यह बोलना छोड़ दो अब कि भगवान के दर्शन नहीं किए राधा गोविंद जाके भगवान ही सोचते हैं यार आया किस लिए ये? मुझे मानता ही नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं ये मानता ही नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं बताइए मेरी बात सही है गलत है बताइए आप मुझे आप मंदिर किसके लिए बनाते हैं पत्थरों की मूर्तियों के लिए या भगवान के लिए किस लिए बनाते हैं क्या अगली बार कोई पूछे ना भगवान के दर्शन किए तो एकदम बोलना हाँ किए है। हैं या तो है मैं बता सकता हूं मेरे पिताजी की फोटोग्राफी पास ये दिखा तो मैं राधा कृष्ण की निकाल दिखा देता हूं तुम फोटो दिखा रहा मैं भी दिखा रहा हूं गलत कैसे हो गया बताओ जब मैं फो, आ, आपने फोटो दिखाई तो मैंने भी फोटो दिखाई नहीं नहीं असली है मैंने कहा तू कौन से नकली है तो प्रभु जी सबका उत्तर है थोड़ा दिमाग लगाओगे ना उसे भगवान भी सहायता करते हैं हम तो प्रचार करते हैं इसलिए हमें मालूम है तो इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि सबूत जानने के लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा नहीं तो सबूत होते हुए भी आपको नजर नहीं आएगा तो इसी तरीके से भगवान को भी बोलना बंद कर देना कि भगवान के दर्शन नहीं किए दर्शन किए कर रहे हैं करते हैं परंतु अभी संबंध स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि भगवान की आज्ञा पालन नहीं करा प्राइम मिनिस्टर को रोज देखता हूं बाहर परंतु आज तक उसके पास नहीं आ पाया क्योंकि मैं उसके साथ संबंध स्थापित नहीं हुआ तो ये सारा कुछ किस लिए करा जा रहा है कि आप भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सको इसलिए है भगवद गीता महाभारत का एक भाग है यह अलग शास्त्र है भागवत गीता महाभारत का एक भाग का मतलब यह है कि महाभारत शास्त्र के अंदर भगवद गीता है भीष्म पर्व में है उस शास्त्र में है, भागवत गीता, में गीता, है? भागवत गीता में गीता का क्या अर्थ है गीता में गीता का क्या अर्थ गीता का अर्थ है गान गान का मतलब भगवान जो भी बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं जैसे फूल झड़ रहे हो जैसे आप कई बार व्यक्ति जो बहुत अच्छा बोलता है उसको बोलते हैं क्या इसके मुंह से तो सिर्फ कविता निकलती है ये जब बोलता है तो फूल झड़ते हैं तो इसी तरीके से भगवान का बोलना ऐसा है जैसे कि फूल झड़ रहे हो इसलिए गीता बोला गया आगे भीष्म पितामह कौन थे भीष्म पितामह कौन थे मतलब आप ज़्यादा जानने की कोशिश मत करिए अर्जुन के क्या थे परम पिता थे ठीक है जी कौरवों के सबसे श्रेष्ठ थे और ये जानना कि वसु थे उनसे अपने को फायदा क्या अपन जानते हैं कि भीष्म पितामह भागवत के अनुसार महाजन भी माने गए हैं परंतु तो ध्यान रखिएगा एक चीज बड़ी अच्छी हुई है भगवदगीता के अंदर महाभारत के अंदर कि भगवान ने बताया कि जब वैष्णव भी आचरण सही नहीं कर रहा हो तो उसको त्याग दो वैष्णव अगर आचरण सही नहीं कर रहा हो तो उसको भी त्याग दो क्योंकि महाजनों में गिनती होती है भीष्म की और भगवान ने एक वैष्णव से दूसरे वैष्णव को मरवा दिया भीष्म पितामा को मरवा दिया किससे अर्जुन से क्यों मरवा दिया क्योंकि उस टाइम भीष्म पितामा जो थे अधर्म का साथ दे रहे थे धर्म का साथ नहीं दे रहे थे आगे हम सांसारिक दायरे में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं सातवें दिन बताऊंगा बताया था मैंने आपको 24 घंटे भक्ति कैसे कर सकते हो सोते हुए भी भक्ति कैसे कर सकते होता हो। है।, है मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता ये संसार चलाने वाला मैं ही हूँ जब सब कुछ भगवान के आदेश से हो रहा है तो फिर हमारा कर्म काम कहाँ रहा और जीव भगवान से अलग कहाँ हुआ हमारी बुद्धि भी भगवान है शरीर भी भगवान है तो हम जो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो भगवान के आदेश का पालन ही तो कर रहे हैं तीन दिन में रहिए भगवान नहीं कह रहे आपसे जाके शराब की बोतल खोल के पी। हाँ भगवान ने ज्ञान दिया है और भगवान ने अंत में अर्जुन से कहा या तो इच्छे सी तथा करूँ अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तो कर उसका मतलब हमारे पास स्वतंत्रता है इसमें अभी डिटेल में बात इसलिए करूंगा कि कल परसों तरसों इसी भी बात होगी क्योंकि ज्यादातर एक भ्रम तो ये था कि भगवान की कृपा होगी तो सत्संग में आऊँगा और दूसरा भ्रम बहुत बड़ा भ्रम कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता हिलता यह वाक्य सही है परन्तु आपका समझ गलत है इस वाक्य को कैसे समझा जाएगा ये आपको दो तीन दिन साथ रहिए सात तारीख तक आपका सारे ये करू तो अब कर उसका मतलब स्वतंत्रता है, तो है, है।, तो है कि हम भगवान की शरण में जाए या माया के शरण में जाए हम शरण में जाना पड़ेगा शरण में तो किसी के रहना पड़ेगा या तो माया के शरण में रहेंगे या कृष्ण के शरण में रहेंगे ये हमें डिसाइड करना है आगे अगला प्रश्न भी ऐसा ही है कि तुम कुछ भी नहीं हो तुम है मेरे हाथ की हो, कहा जाता है कि जब हमारा बुरा था, वो ही सेम प्रश्न कुछ नहीं कभी नहीं कटपुत हो तो मेरे हाथ की के का देते हुए, है, आ, मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं एक तरफ यह बताया गया है चंद्रायन जैसे कष्ट साध्य व्रत करने से पाप मुक्त होते हैं गांधी जी के अनुसार नथिंग वर्थ वाइल्ड कैन बी अचीव विदाउट सफरिंग एंड Sacrifice. तो संदेह है कि कौन सी सच्चाई है क्या फिर पढ़ना इन्होंने एक दिया है आठवाय का पांचवा हाँ। उसका संदर्भ देते हुए पूछा है की अंत काले मामे वा में कलेवरम क्या मतलब अंत अंत समय में जैसा आप सोचोगे ऐसा आपको कलेवर कलेवर का मतलब शरीर प्राप्त होगा यम यम यापी स्वर्ण भावम त्जनते अंत कलेवरण जैसे जैसे तेरा श... तू मेरा अंत में याद करेगा जैसे, जैसे तुझे शरीर प्राप्त होगा ठीक है और आगे जैसे कष्ट साध्य व्रत कष्ट साध्य व्रत करने से पाप से मुक्त होते हैं तो उनको नहीं जी। पाप मुक्ति का कष्ट साध्य करने से नहीं होते उस पाप को दोबारा नहीं दोहराओगे इसी को प्रायश्चित कहा जाता है उस पाप को आप दोबारा नहीं दोहराओगे इसको शास्त्र बताते हैं प्रायश्चित है हम वैष्णवों में इसी को प्रायश्चित माना गया है ये नहीं कि गड़बड़ करते जाओ तपस्या तो करते जाओ फिर गड़बड़ करते जाओ फिर तपस्या तो करते जाओ इससे पाप मुक्त नहीं होगे। भगवान ने गीता में साफ कहा है सर्वधर्मान्परित जा माम एकम शरणम रजा हम तुम तो सर्व पापे भी हो कि तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ तब मैं तेरे तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा किसी देवी देवता के अंदर और शक्ति नहीं है कि तुम्हारे पापों को हर ली और ध्यान रखिएगा अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एक पाप को एक पुण्य करने से पाप को काटा जा सकता है पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा और पाप को अलग भोगना पड़ेगा दोनों को अलग अलग भोगना पड़ता है पाप कर पुण्य करने से पाप नहीं कटता भक्ति करने से पाप कटता है और वो भी कृष्ण भक्ति करने से गीता साफ कहती है अठारवें अध्याय के छियासठवें श्लोक के अंदर आगे दूसरा प्रश्न क्योंकि देखिए दो, दो उसमें प्रि रूप रूप दोनों रूपों से देखा जाता है अब आपका एंगल जो है हमारे शास्त्र कहते हैं कि दोनों एंगल से देखना है पृथ्वी की माता के रूप में भी और पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में भी पृथ्वी के अंदर हम भगवान की जो चीजें होते हैं रखते डायरेक्ट नीचे कुछ बिछाते हैं उसके ऊपर फिर रखते हैं आप कहोगे पृथ्वी माता है तो डायरेक्ट क्यों नहीं रखें ये शास्त्र बताते हैं कि ऐसा दिमाग मत चलाना उसका मतलब गंध पे भी तुम क्या करोगे भगवान की वस्तुओं को रखोगे तो इसी तरीके से माता का वक्ष स्थल बड़ा पवित्र माना गया है इसलिए इसको पृथ्वी पे नहीं रखते हम लोग वो माता झुक के प्रणाम पूरी कर सकती हैं जो कि दिन रात हर समय हर क्षण पृथ्वी को माता मानती हूँ परंतु ऐसा कोई भी नहीं है इसलिए हमें बचना चाहिए आगे धन्यवाद तो बहुत बहुत धन्यवाद कल का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कल दो विषय उठाएंगे एक मैं कौन हूँ अपनी पहचान आप सब भूल चुके हैं दूसरा भगवान भगवान हैं अगर हैं तो भगवान है क्या भगवान का मतलब क्या है भगवान शब्द का अर्थ क्या है परमेश्वर का अर्थ क्या है परमात्मा क्या है भगवान परमात्मा एक हैं यह अलग अलग हैं जब मैंने बोल दिया अलग अलग तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है तो मैं आपके सामने सिद्ध करूँगा आप परमात्मा बोलना भूल जाओगे सिर्फ भगवान बोलोगे बता रहा हूं तो कल आइएगा और गोविंद देव जी का हैं जी बिल्कुल भगवान भी नहीं बोलेंगे हम भगवान क्यों बोलेंगे भगवान से फायदा नहीं होता प्रभु जी जब हम सीधा कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं क्योंकि शास्त्र नहीं कहते भगवान भगवान बोलने से फायदा होगा क्योंकि भगवान तो रावण भी बना सकते हो आप क्योंकि भगवान रा, लंका के लोग रावण को क्या मानते थे भगवान मानते थे हिरणा कश्यप को क्या मानते थे उसके जो प्रजाति भगवान मानती थी परतु भगवान भगवान सबसे काम नहीं चलेगा क्या लेना पड़ेगा कृष्ण और बेस्ट तरीका क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो आपसे अनुरोध है कि हमारे एक जैसे बताया था मैंने कल भक्त जन ने सौ रुपये की भगवदगीता को पचास रुपये में कर रखा है आज मैंने सिद्ध कर दिया है आपको कि जितनी गीताएं मार्केट है में हैं नाइन्टी नाइन परसेंट जो हैं वो ज्ञानी ध्यानी योगियों के द्वारा है परंतु भक्त योगी के द्वारा सिर्फ़ एक है और वो सिर्फ प्रभुपा जी की जो अरुआम से अरुआ, अरुआ, मिल जाती है तो आपको लीजिए मैं आपसे एक बार अनुरोध करूँगा एक बार उसको पढ़िए और पढ़ने में भी शुरू में भूमिका है उस भूमिका को कम से कम छह बार पढ़िएगा तब पहला श्लोक प्रारंभ करिएगा और आप मेरा कार्ड ले सकते हैं आपको कभी कोई शंका हो कृपा कर कर मत सोचिएगा सीधा मुझे प्रश्न करिएगा बेशरम होकर मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में कहता हूं क्या करो हम तो ठहरे इतने बेशरम के शर्म हमसे शर्माती है और दूसरी चीज क्या जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म जिसने करी बेहाई उसको मिली रबड़ी मलाई तो इसलिए भौतिक लगाना ही जूते पड़ जाएंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाओ लाभ ही लाभ होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे ये मेरा सौभाग्य होगा क्योंकि आप मुझे भगवान की सेवा में लगाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्राम मैया की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय श्री श्री गौणिताई की जय सामवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय गौरव प्रेमानंदे हरि